माननीय श्री पांडुरंग जी हमारे भारत स्वाभिमान के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी भाई श्री विष्णु जी हमारे भारत स्वाभिमान के लातूर जिला अध्यक्ष भाई श्री वेंकट जी हमारी भारत स्वाभिमान की लातूर जिला की महामंत्री बहन अंजुताई मेरे पुराने सहयोगी और अब भारत स्वाभिमान के न्यायविद संगठन में लगे हुए भाई संजय माननीकर जी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है भारत स्वाभिमान का अभियान 5 जनवरी 2009 को परम पुज में स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया हरिद्वार नगर से ये अभियान शुरू हुआ अब धीरे धीरे भारत के छह जिलों तक पहुंच गया इस अभियान में लगभग दस हजार से ज्यादा पदाधिकारी केंद्र से लेकर और नीचे तक काम कर रहे हैं दो लाख चालीस हजार ऐसी ज्यादा योग शिक्षक रात दिन इस अभियान में तनबंधन से लगे हुए हैं। अगले दो वर्षों में उम्मीद है कि 11 लाख योग शिक्षक और तैयार होंगे और अगले चार वर्षों में इस अभियान के साथ पांच कोटी से ज्यादा लोग सदस्य के रूप में जुड़ेंगे मेंबर बनेंगे ऐसा हमारा प्रयास है भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति कोई अभियान के साथ जुड़ जाता है तो वो कम से कम दस लोगों को प्रभावित करता है तो भारत स्वाभिमान में कोई एक व्यक्ति अगर सदस्य के रूप में भी जुड़ेगा तो कम से कम वो दस भारत के नागरिकों को प्रभावित करेगा ऐसा लगता है कि अगले पांच वर्षो में चार से पांच वर्षों में हम भारत के पचास कोटी नागरिकों को हमारे पांच कोटी मेंबर्स की मदद से प्रभावित कर पाएंगे और भारत के हर गांव में अगले चार वर्षों में लगभग दो योग शिक्षक हमारे पहुंच जाएंगे भारत में लगभग छह लाख अड़तीस हजार तीन सौ पैंसठ गाँव है हर गांव में हमारे दो योग शिक्षक पहुंचे इसकी पूरी तैयारी और कोशिश इस समय चल रही है और इसी कोशिश के रूप में परम ने स्वामी रामदेव जी एक एक जिले में तीन से चार दिन के शिविर कर रहे हैं अगर आप नियमित रूप से आस्था चैनल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय स्वामी जी हरिद्वार में नहीं है कभी वो बिहार में है कभी महाराष्ट्र में है कभी वो आंध्र प्रदेश में है कभी वो हिमाचल में है ऐसे अलग अलग राज्यों के जिलों में वो जा रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान से जोड़ें। लक्ष्य हमारा क्या है क्यों हम ये सब कर रहे हैं भारत स्वाभिमान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हमें व्यवस्था में बदल करना है व्यवस्था को परिवर्तन करना है हमारी जो आज की व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं इसको पूरा बदलना है हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था है उसे बदलना है हमारी कृषि व्यवस्था को बदलना है हमारी चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है हमारी न्याय व्यवस्था को बदलना है कानून व्यवस्था को बदलना है प्रशासन व्यवस्था हमें बदलनी है भारत में जिन जिन व्यवस्थाओं में हम जीते हैं उन सभी को बदलना है आप पूछेंगे क्यों बदलना है क्या जरूरत है जरूरत ये है कि ये जिन व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं वो सब हमारी बनाई हुई नहीं है इन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने बनाया था और अपने स्वार्थ के लिए बनाया था हम आप जिस न्याय व्यवस्था में कानून की मदद से कोई फैसला सुनते हैं देखते हैं पढ़ते है ये सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी पढ़ते हैं सीखते हैं समझते हैं विद्यार्थी बनकर हम सीखते हैं या शिक्षक बनकर हम किसी को सिखाते हैं हमारी की पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी है वो इस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ है इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था में जितने नियम चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं हमारे टैक्स के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं हमारा बजट का नियम भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी को निकालने का हिसाब जोड़ा जाता है जिसको जीडीपी कैलकुलेशन कहते हैं ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है जीडीपी का डेट रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए फॉर्मूले पे ही होता है अर्थव्यवस्था के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं शिक्षा के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के न्याय के प्रशासन के सब के सब नियम कायदे अंग्रेजों के हैं आप अगर ये पूछेंगे कि ये जो नियम कायदे अंग्रेजों के बने हुए हैं वो है कितने तो बहुत साल इस पर अभ्यास करते करते एक माहिती मिली वो ये कि 34,735 नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं में हम जी रहे हैं अब मैं और आप इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि अंग्रेजों ने ये सारे नियम कायदे बनाए थे क्यों बनाए थे अंग्रेज भारत में क्यों आए थे क्या उनका उद्देश्य था और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने जो नियम कायदे बनाए थे क्या वो अभी भी चल पाएंगे या हमारे लिए अभी भी उपयोगी हैं? शायद उत्तर मिलेगा नहीं कारण उसका सीधा सीधा है अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे एक भी नियम कायदा उन्होंने ऐसा नहीं बनाया जो भारत का भला करे सारे के सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे और ये जो नियम कायदे उन्होंने बनाए इसकी भारत की ऊपर जो उन्होंने लागू करने का काम किया इसके पहले सारे नियम कायदे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमंस में लोकसभा में राज्यसभा में बहस किए गए हैं अंग्रेजों की जो लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं अंग्रेजों की जो राज्यसभा है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं इसमें भारत के बारे में सारे नियम कायदों की बड़ी लंबी बहस हुई है बहुत लंबी चर्चा हुई है और ये बहस और चर्चा 1750 से शुरू हो गई थी और 1750 से लेकर उन्नीस तक वो चर्चा उनके यहां समय समय पर होती रही और उस चर्चा में से वो नियम कायदों का निर्माण करते रहे और उसको भारत में लागू करते थे तरीका क्या था अंग्रेजों की संसद में कोई फैसला होता था उसको भारत में भेजा जाता था उस फैसले को यहां पर अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि होता था जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था थोड़े दिन उसको वॉइसराय भी कहा गया गवर्नर जनरल और वॉइसराय में कोई बहुत अंतर नहीं होता बस शब्द का फर्क है ताकत दोनों की बराबर है शक्ति दोनों की बराबर है अंतर सिर्फ इतना था कि जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला तब तक वो अधिकारी गवर्नर जनरल होता था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर अंग्रेजों की संसद का शासन जब शुरू हो गया इस देश में तो उसी गवर्नर जनरल को उन्होंने वॉयसराय कहना शुरू किया जैसे 1860 के पहले सन 1860 के पहले अंग्रेजों का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल था सन 1860 के बाद वही अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी वॉयसराय हो गया स और गवर्नर जनरल की अगर ताकत का अंदाजा हम लगाना चाहें तो ऐसे लगाएं कि इस समय भारत में जो प्रधानमंत्री की ताकत है और इस समय भारत में राष्ट्रपति की जो ताकत है दोनों को मिला दें, राष्ट्रपति की सारी ताकत प्रधानमंत्री की सारी ताकत दोनों को जोड़कर जितनी कुल ताकत बनती है वो गवर्नर जनरल की होती थी अठारह के पहले और वही ताकत वॉइसराय की होती थी 1860 के बाद में अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल और वॉइसराय भारत में आए उनकी कुल संख्या चौरासी थी सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव वो 1750 में आया और सबसे आखिरी वॉइसराय जो इस देश में अंग्रेजों का था उसका नाम था माउंट जो उन्नीस 15 अगस्त को भारत छोड़कर चला गया तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करके माउंटबेटन तक इस देश में चौरासी अंग्रेज अधिकारी थे गवर्नर जनरल की हैसियत से या ठीक है गवर्नर जनरल की हैसियत से या वॉयसराय की हैसियत से ये सर्वोच्च अधिकारी होता था इसके नीचे फिर दूसरे पदाधिकारी होते थे उनकी कुल संख्या भारत में लगभग 51,316 थी गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाले जो पदाधिकारी होते थे वो करीब 51,316 सो रहे हर समय माने 51,316 सो अंग्रेज हर समय भारत में रहे 1750 से लेकर उन्नीस सौ सैतालीस तक तरीका क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी व्यापार करने के लिए बनी थी और इस कंपनी का गठन हुआ था सन 1599 में 1600 सो में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी पहले बनी बाद में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया 1600 सो में जब ये कंपनी रजिस्टर की गई ब्रिटेन में लंदन में तब आपको समय की एक माहिती देता हूं तो आपको हंसी आएगी सन 1600 सो में जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो कंपनी की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल थी कोई भी कंपनी बनती है उसकी शुरुआत में पूंजी लगाने के लिए जिसको हम चुकता पूंजी कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं उससे कंपनी का अंदाजा लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल रजिस्ट्रेशन के समय जीरो था शून्य था मैंने कंपनी में किसी की पूंजी ही नहीं लगी थी और कंपनी बन गई बिना पूंजी के कंपनी बनी थी ये दुनिया की सबसे अनोखी कंपनी थी जिसको बनाने में पूंजी नहीं लगाई गई क्यों जिन लोगों ने यह कंपनी बनाई थी उनके पास पैसे नहीं थे तो आप बोलेंगे फिर कंपनी रजिस्टर कैसे हो गई ये अंग्रेजों के कायदे ऐसे ही होते हैं नियम ऐसे ही होते हैं उनको जो करना है अपने लिए वो कितना भी गैर कानूनी हो गैर वाजिब हो वो करेंगे तो इस कंपनी को उन्होंने रजिस्टर किया पूंजी इनके पास थी नहीं पैसा इनके पास था नहीं और ये कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा लगता है व्यापार करने के लिए कुछ खरीदना पड़ता है कुछ बेचना पड़ता है दोनों में ही पूंजी की जरूरत होती है लेकिन इस कंपनी के पास एक पैसा नहीं था और ये एक तरह से दिवालिया कंपनी थी बैंक कंपनी थी फिर हुआ क्या इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थाए, उन्होंने अंग्रेजों के राजा से ये कहा कि हमको व्यापार करने के लिए भारत में जाना है और इसके लिए आपका एक अथॉरिटी लेटर चाहिए और उसमें आप ये लिख के दीजिए कि ये कंपनी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सबसे अच्छी कंपनी है और इसको मैं भारत में व्यापार करने का अधिकार दे रहा हूं और राजा ने जब वो लेटर लिखा तो इस कंपनी के डायरेक्टर से पूछा कि ये लेटर लिखने के बदले में मुझे क्या मिलेगा आप उसको ध्यान से सुनना मुझे क्या मिलेगा माने भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है उसका ये नमूना है तो ये कंपनी के प्रमोटर्स थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग थे उन्होंने कहा कि हम भारत में जाकर जो भी व्यापार करेंगे उसका पांच प्रतिशत आपको मिलेगा राजा मान गया उसने कहा ठीक है फिर राजा ने पूछा कि मेरे जो अधिकारी हैं राजा है राजा के नीचे प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का सिस्टम तो ऐसे ही है राजा होता है सबसे ऊपर या रानी होती है फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल तो राजा ने पूछा मेरे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा और मेरे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को क्या मिलेगा तो कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी पांच प्रतिशत मिलेगा फिर राजा ने कहा कि हमारे जो संसद में बैठने वाले सांसद हैं जो खासदार हैं इंग्लैंड के उनको क्या मिलेगा तो उन्होंने कहा उनको भी हम देंगे खासदारों को देंगे जो राज्यसभा में है लोकसभा में है उनको भी देंगे और फिर अंत में राजा ने कहा कि उसके नीचे जो प्रशासन चलाने वाले हमारे लोग हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको क्या मिलेगा तो कंपनी ने कहा उसको भी देंगे तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि कंपनी भारत में जितना पैसा कमाएगी उसका कम से कम 25 से 30 प्रतिशत राजा और उसके नीचे के अधिकारियों में बांटा जाएगा 25 से 30 प्रतिशत कंपनी के अधिकारी जो भारत में जाकर व्यापार करेंगे उनमें बांटा जाएगा और उसका एक हिस्सा अंग्रेजों के चर्च को दिया जाएगा और उसका एक हिस्सा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे भविष्य में उनमें बांट दिया जाए ऐसे करके ये सब बना पूंजी एक पैसा नहीं था उनके पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं था इस आधार पर ये सब बना और वो भारत में आ गए भारत में उस समय राजा था उसका नाम था जहांगीर कंपनी बन गई थी पंद्रह सौ में रजिस्ट्रेशन हुआ 1600 सो में और भारत में वो आए सन सोलह सो में 18 साल के बाद यहां आ गए लेकिन उसके पहले कंपनी के कई एजेंट यहां घूम चले गए थे आकर देख गए थे कि भारत कैसा है व्यापार की क्या संभावना है वगैरह वगैरह मूल रूप से ऑफिशियली कंपनी आई 1618 में और जहांगीर के सामने उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया वो दस्तावेज था इंग्लैंड के राजा का अथॉरिटी लेटर कि देखो हम इंग्लैंड की एक कंपनी है और भारत में आके व्यापार करना चाहते हैं तो जहांगीर ने सबसे पहला सवाल पूछा था कंपनी के एक अधिकारी को जिसका नाम था थॉमस रो कि आप क्या व्यापार करेंगे भारत में व्यापार का माने या तो कुछ खरीदे या तो कुछ बेचे तो आपके पास खरीदने को पैसे हैं क्या बेचने को कुछ आपके पास सामान है तो, तो कंपनी का जो अधिकारी था थॉमस रो उसने कहा कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है जहांगीर के सामने एक अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है कि भारत में बेचने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं है और खरीदने को पैसे नहीं है तो जहांगीर हंसने लगा और कहा फिर व्यापार कैसे करोगे तो उस अधिकारी ने कहा कि हम आपसे उधारी में सब लेंगे उधारी तो आप समझते हैं उसको जाके लंदन में बेचेंगे बेचने के बाद जो मुनाफा आएगा उसमें से पहले अपनी जेल में रखेंगे और फिर आपकी उधारी चुका देंगे जहांगीर ने पूछा उधारी कितने दिन की होगी तो उन्होंने कहा वो एक महीने से लेकर साल भर तक की हो सकती है यहां से बिजनेस शुरू हुआ अब आप जरा सोचो जहांगीर कैसा राजा था जिसने इस बात के लिए मंजूरी दे दी भारत का राजा और एक ऐसी कंपनी को मंजूरी दे रहा है जिसके पास खरीदने को पैसे नहीं है और बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं है मैं आके लातूर में आपसे एक प्रपोजल रखूं कि मैं राजीव दीक्षित मेरे पास एक पैसा भी नहीं है व्यापार करने के लिए और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं लक्ष्मीकांत जी के साथ मैं बिजनेस करूं आपके साथ बिजनेस करूं और प्रपोजल मेरा ये है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है ना बेचूंगा आपको कुछ ना खरीद पाऊंगा आपसे सब उधारी में ले लूंगा लातूर से और ले जाके मुंबई में बेचूंगा बेच के जो मुनाफा आएगा तब आपकी उधारी चुका दूंगा आप मेरे साथ व्यापार करोगे नहीं करोगे कोई नहीं करेगा लेकिन जहांगीर ने कर लिया ये प्रपोजल भी जहांगीर ने रिजेक्ट नहीं किया मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है जहांगीर को भारतीय इतिहास में बड़ा राजा बताया गया लेकिन इतनी कॉमन सेंस नहीं है इतनी अकल नहीं कि एक कंपनी हमारे सामने आके कह रही है कि ना हम बेच पाएंगे कुछ आपको ना हम आपसे खरीद पाएंगे हम तो उधारी में सारा बंदा तो दे दिया उसने लाइसेंस और जब लाइसेंस लिखा गया कंपनी के लिए तो उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया ट्रेड पी आर ए डीई हम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे रहे हैं जहांगीर की तरफ से ये लिखा गया तो व्यापार की जगह जो शब्द था वो ट्रेड था व्यापार और ट्रेड में बहुत अंतर है आप बोलेंगे जी क्या अंतर है अंग्रेजी का जो शब्द है ना ट्रेड उसका भाषांतर हमने व्यापार किया है लेकिन ट्रेड का खाली व्यापार से मतलब नहीं होता है व्यापार का मतलब होता है कुछ खरीदना कुछ बेचना ट्रेड का मतलब और भी बहुत कुछ होता है इंग्लैंड की पुरानी डिक्शनरी को अगर आप उठा के देखें 15वीं, 16वीं शताब्दी की जो डिक्शनरीज हैं, उसमें ट्रेड का मतलब है लूट मार ने ट्रेड का अर्थ लगा रखा है अपनी डिक्शनरी में वो है व्यापार पंद्रहवी सोलवी शताब्दी की इंग्लैंड की सारी डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब है लूटमार बस यहीं पे हम फंस गए अंग्रेजों के साथ जहांगीर ने ये सोचकर लाइसेंस दिया कि ये कंपनी व्यापार करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका अर्थ निकाला कि जहांगीर ने हमको लूटमार करने का लाइसेंस दे दिया अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द धोखा देने वाले हैं अंग्रेजी भाषा भी धोखा देने वाली भाषा है जिसमें से आप बहुत सारे अर्थ समझ नहीं सकते दुनिया में ये अकेली भाषा है अंग्रेजी जो सबसे ज्यादा धोखा देती है बहुत सारे उदाहरण मैं उसके दे सकता हूं मैं अगर अंग्रेजी में कहूं कि ये व्यक्ति सन इन लॉ है तो क्या अर्थ निकालेंगे आप मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आपका या मेरा सन इन लॉ है सन इन लॉ क्या मतलब है इसका या तो जीजा होगा या तो साला होगा यही अर्थ है ना लेकिन अंग्रेजी में दोनों हैं जीजा भी है साला भी है मैं अगर हिंदी में या मराठी में कहूं कि ये जीजा है तो एक मिनट में आपको समझ में आएगा ये बहन का पति है अगर मैं ये कहूं कि यह साला है एक मिनट में समझ में आएगा बहन का भाई है सन इन लॉ जीजा भी होगा साला भी होगा समझ में नहीं आएगा यह है क्या अंग्रेजी भाषा ऐसी धोखा देने वाली भाषा है अगर किसी को यह कहें कि ये फादर इन लॉ है यह नहीं समझ में आएगा कौन सा है ये इधर वाला है कि इधर वाला है लड़की वाला है कि लड़के वाला है, है फादर इन लॉ फिर ये कहा जाए मदर इन लॉ है नहीं समझ पाएंगे आप लड़की वाली है कि लड़के वाली है वो तो दोनों ही हो सकते हैं सिस्टर इन लॉ बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे कि आप ये है कौन सा रिश्ता सिस्टर इन लॉ ऐसे अंग्रेजी में हजारों शब्द हैं और ये शब्द अंग्रेजी में है उन विद्वान लोगों के द्वारा बनाए गए जो अंग्रेजी के बड़े महान विद्वान माने जाते हैं भाषा ही पूरी धोखा देने वाली समझ ही नहीं सकते अगर मैं आपसे ये बोलूं सन अब पता नहीं कौन सा सन एस यूएम भी हो सकता है एसओ एन भी हो सकता है एस यू एन सूरज है एसओ एन बेटा है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है प्रोनाशिएशन एक ही है सन समझ नहीं सकते आप ऐसे ही जहांगीर नहीं समझ पाया ट्रेड का मतलब क्या उसने मतलब लगाया व्यापार और अंग्रेजों के लिए मतलब था लूटमार क्योंकि पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही था लूटमार क्यों था मतलब लूटमार क्योंकि पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में कुछ भी पैदा नहीं होता था तो व्यापार क्या करेंगे कुछ पैदा नहीं होता था उस देश में शेती होती नहीं थी क्योंकि जमीन अच्छी नहीं है मिट्टी अच्छी नहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी और एक साल में आठ महीने वहां धूप नहीं निकलती सूर्य प्रकाश नहीं होता तो शेत में कुछ पैदा नहीं हो सकता और एक साल में आठ महीने बर्फ जमा रहती है शेत में जहां बर्फ जमा होती है शेत में आठ महीने वहां घास भी पैदा नहीं होती एक तन भी पैदा नहीं हो सकता तो में शेती होती नहीं थी पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी में अब शेती नहीं होगी तो उत्पन्न कुछ नहीं है और जो देश में शेती नहीं है वहां उद्योग नहीं हो सकते क्योंकि उद्योग चलाने के लिए जो कच्चा माल लगता है रॉ मटेरियल वो शेत में से ही आता है मान लो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है कापड़ उद्योग चलाना है तो कापड़ उद्योग तो तब चलेगा जब कापूस हो आपके पास कॉटन हो और कॉटन पैदा होगा वो शेप में होगा कारखाने में नहीं होगा अब शेप में शेती नहीं होगी तो कॉटन नहीं होगा कॉटन नहीं होगा तो काफड़ उद्योग नहीं हो सकता मान लीजिए साखर उद्योग चलाना है शुगर इंडस्ट्री चलानी है तो ऊस चाहिए बिना ऊस के साखर नहीं बनेगा अब ऊस कहा उत्पन्न होगा वो शेप में होगा वो कारखाने में नहीं होगा और इंग्लैंड में शेती नहीं होती थी ऊस नहीं होता था तो साखर नहीं बन सकती थी तो शुगर इंडस्ट्री नहीं हो सकती रबर इंडस्ट्री चलानी है मान लीजिए तो रबर चाहिए रबर उत्पन्न होने के लिए झाड़ लगता है एक पेड़ होता है रबर का जिसमें से दूध निकलता है उस दूध को प्रोसेस करके रबर बनता है अब वो झाड़ होगा तभी तो रबर बनेगी रबी रबर होगी तो रबर इंडस्ट्री चलेगी इंग्लैंड में झाड़ ही नहीं है रबर पैदा करे दूध पैदा करे कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहां पर कोई उद्योग नहीं था आप बोलेंगे कुछ मेटेलिक इंडस्ट्री हो सकती है जैसे आयरन इंडस्ट्री लौ उद्योग लौ उद्योग होने के लिए कच्चा माल लगता है कच्चा माल चाहिए आयरन और चाहिए आयरन और इंग्लैंड में है ही नहीं तो स्त्री इंडस्ट्री चल नहीं सकती उनकी कहां से चलाएंगे तांबे का उद्योग है मान लीजिए कॉपर इंडस्ट्री है तो कॉपर का तो ओर चाहिए ना और ही नहीं है उनके देश में भगवान ने कुछ नहीं दिया उनको बहुत गरीब है वो लोग प्रकृति का दिया हुआ कुछ नहीं है तो पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड बहुत गरीब था ना शेती होती थी ना उद्योग चलता था अब शेती भी नहीं उद्योग भी नहीं तो व्यापार क्या करेंगे क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे तो बात बिल्कुल सही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेचने को कुछ नहीं था क्योंकि उनके यहां कुछ पैदा ही नहीं होता था बनता ही नहीं था तब आपके मन में एक सवाल आएगा फिर अंग्रेज जिंदा कैसे रहते थे सारे अंग्रेजों का एक ही काम था लूट मार, उसी पे जिंदा रहते थे ये लूट मार क्या करते थे वो इंग्लैंड दुर्भाग्य या सौभाग्य से समुद्र के किनारे का देश है और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाओ पानी के रास्ते से पहले तो सब पानी के रास्ते से ही होता था तो इंग्लैंड बीच में ही पड़ता है ऐसा रास्ता है आपको अफ्रीका जाना है इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा आपको लैटिन अमेरिका जाना है इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा आपको अमेरिका जाना है इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा तो सारे जल के रास्ते ऐसे थे उस समय कि इंग्लैंड बीच में पड़ता था और लंदन बिल्कुल समुद्र के किनारे है तो होता क्या था कि उस जमाने में पानी के जहाजों से जो व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते थे दूसरे देश में अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूटमार किया करते थे यह उनका बिजनेस था और पानी के जहाजों को लूटमार करके जो धन मिलता था उससे उनका देश चलता था यह था उनका मुख्य बिजनेस मुख्य काम लूटमार और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको ये जो पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए किस देश के जहाज होते थे सबसे ज्यादा जहाज होते थे भारत के और दूसरे नंबर पर थे चीन के चीन और भारत पिछले तीन हजार वर्षों से विश्व व्यापार करने वाले सबसे बड़े दो देश हैं चीन और भारत तीन हजार साल से भारत ने तीन हजार साल विश्व व्यापार किया जिसको आप आज की भाषा में कह सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस चीन ने लगभग तीन साल एक्सपोर्ट बिजनेस किया तो भारत के व्यापारी जहाजों में बहुत सारा सामान भर के इंग्लैंड के रास्ते दुनिया के देशों में बेचने को जाते थे अंग्रेज इन जहाजों को लूटते थे भारत के जहाजों को लूटने पर उनको बहुत सारा माल मिलता था सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिलते थे तो अंग्रेजों को लालच था कि ये भारत का कोई भी जहाज आता है हम उसको जब लूटते हैं तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं तो भारत में ही चलकर लूटे तो कितना सोना मिलेगा इसलिए उन्होंने कंपनी बनाई और भारत में लाकर उसको लूटमार के लिए स्थापित किया और जहांगीर से जब लाइसेंस उनको मिला तो उस लाइसेंस के आधार पर सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत शहर में लूटमार की थी सूरत के एक पारसी व्यापारी को अंग्रेजों ने लूटा था लाइसेंस मिलने के चालीस दिन के बाद और वो व्यापारी से सोना चांदी हीरे जवाहरा लूटकर अंग्रेजों ने आर्मी बनाई थी सेना बनाई थी और वो सेना की मदद से फिर बीसियों पचासियों सैकड़ों व्यापारियों को लूटा था फिर ये व्यापारी शिकायत करने जहांगीर के पास गए कि आपने एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है जो हमारे घरों में घुसकर लूटती है तो जहांगीर ने बुलाया थॉमस रो को अपने दरबार में और कहा कि मैंने तो आपको व्यापार करने का लाइसेंस दिया है तो उसने कहा कि आपने ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है हमको और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब है लूटमार तो हम लूटमार कर रहे हैं तब जहांगीर को पता चला कि अंग्रेजी कितनी धोखा देने वाली भाषा है, उसने फिर इनको कहा कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा तो कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि आप कर दो लेकिन हम नहीं मानते उसको हम तो लूटेंगे ही अब आपसे झगड़ा करेंगे युद्ध करेंगे लड़ाई लड़ेंगे आपको जो करना है करो अब तो हम लूटमार बंद नहीं करेंगे और अंत में परिणाम क्या हुआ जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने लाइसेंस दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने साजिश करके षडयंत्र करके उसी को कुर्सी से उतरवा दिया जहांगीर के कुर्सी से उतर जाने के बाद लगभग जितने मुगल राजा थे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे बहादुर शाह जफर तो पूरी तरह से अंग्रेजों के काबू में था एक राजा था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया उसका नाम था औरंगजेब तो अंग्रेजों ने क्या किया चालाकी करके औरंगजेब के साथ संधि कर ली मित्रता की संधि दोस्ती की संधि और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा अंग्रेजों ने औरंगजेब के इलाके में कभी भी नहीं लूटमार की औरंगजेब के बाहर का जो इलाका था उसमें लूटते थे औरंगजेब कितने बड़े इलाके का राजा था उत्तर भारत का लगभग ऐसे आज का जो उत्तर भारत है जिसमें उत्तर प्रदेश है पंजाब है हरियाणा है और थोड़ा इलाका हिमाचल का है जम्मू कश्मीर का है उत्तराखंड का है इतने ही इलाके में औरंगजेब का शासन था थोड़े दिन उसने दक्षिण भारत में पैर फैलाने की कोशिश की थी लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के सामने वो तो टिक नहीं पाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां जितनी भी जड़ें थी औरंगजेब की उनको काट दिया था इसलिए वो थोड़े इलाके का ही राजा था उतने इलाके में अंग्रेज लूटमार नहीं करते थे जब तक वो जिंदा था सत्रह सौ सात में मर गिन्होंने वो इलाका भी लूटना शुरू किया तो सबसे प्रमुख बात जो अंग्रेजों की थी वो थी लूट लूटना है भारत में अब लूटने के तरीके जितने तरीके लूटने के हो सकते हैं वो अंग्रेजों ने अपनाए किसी के घर में घुस जाना जबरदस्ती जो धन संपत्ति मिले उसको लेके आ जाना ये एक तरीका था लूटने का फिर दूसरा तरीका था लोगों के ऊपर टैक्स लगा के लूटना ये दूसरा तरीका था एक तो दादागिरी करके लूटना जैसे आज के गुंड लोग करते हैं बदमाश लोग करते हैं हमारे पास कुछ दस्तावेज है ईस्ट इंडिया कंपनी के जिनमें एक दस्तावेज है जयपुर का एक महाराजा हुआ करता था सवाई सिंह उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लेटर आया कि हमको एक कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे दो नहीं तो हम जयपुर शहर को लूटेंगे अब जयपुर के महाराजा ने अपने सहयोगियों से बैठक की कि क्या करें एक कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे या ये जयपुर आके हमको लूटें तो सबने मिलकर कहा एक कोटी स्वर्ण मुद्राएं देना आसान है वो दे दो नहीं तो ये हमारे यहां से दस कोटी लूट के ले जाएंगे जयपुर के राजा ने एक कोटि सोने मुद्राएं दे दी इसी तरीके से अंग्रेज सब राजाओं से लेते थे भारत में पांच सौ पैंसठ राजा थे छोटे बड़े सब मिलाकर कुछ मजबूत थे कुछ कमजोर थे जो मजबूत राजा थे वो कभी भी अंग्रेजों को पैसे नहीं देते थे जब भी अंग्रेजों ने मांगा उन्होंने मना किया जैसे सतारा के महाराजा थे उन्होंने कभी नहीं दिया जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी थी ना उसने कभी नहीं दिया जैसे दक्षिण भारत में एक हैदर अली हुआ करता था उसने कभी नहीं दिया हैदर अली के बाद उसका बेटा था टीपू सुल्तान उसने कभी नहीं दिया तो पांच सौ राजाओं में कई मजबूत राजा थे जो अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देते थे लेकिन कुछ कमजोर राजा थे जो चुपचाप उनको पैसे दिया करते थे तो होता यह था कि जो मजबूत राजा थे उनसे अंग्रेजों की लड़ाई होती थी और उस लड़ाई में अंग्रेज कभी जीत नहीं पाते थे हमेशा हारते थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों ने जब भी लड़ाई की हमेशा वो हारे हमारे यहां बेलगाम है महाराष्ट्र के बाजू में वहां पर एक रानी थी कित्तूर चन्म्मा जब भी अंग्रेजों ने उससे पैसे मांगे कभी नहीं दिए और हमेशा उसने लड़ाई करके अंग्रेजों को हराया हैदर अली से अंग्रेजों ने 18 बार युद्ध किया एक बार भी जीत नहीं पाए हर बार अंग्रेज हारे हैदर अली से टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने करीब सात बार युद्ध किया हर बार हारे कभी नहीं जीत पाए तो मजबूत राजाओं को वो कई बार धमकाते थे डराते थे लेकिन मजबूत राजा मारते थे पीटते थे अंग्रेजों को युद्ध में हराते थे उनकी गर्दने काटते थे उनके हाथ पांव काटते थे यह होता था लेकिन जो कमजोर राजा थे वो चुपचाप पैसे दे दिया करते थे तो अंग्रेजों का सारा निर्भरता जो थी वो कमजोर राजाओं पे थी और ऐसे कमजोर राजा भारत में उस समय 250 से ज्यादा थे पांच कुल राजा थे उनमें दो के आसपास नियमित अंग्रेजों को पैसा देने वाले राजा थे फिर अंग्रेजों ने क्या किया जिन राजाओं से पैसे उनको मिलते थे उन्हीं राजाओं को पहले अपनी गुलामी में लिया उन्होंने और उसका तरीका क्या था एग्रीमेंट किए करार नामे किए और सभी राजाओं से एग्रीमेंट करके उनके राज्य उन्होंने छीन लिए और वो एग्रीमेंट कैसा होता था वो एग्रीमेंट की एक कॉपी कभी मैं दिखाऊंगा आपको आस्था चैनल पे वो एग्रीमेंट लिखा जाता था अंग्रेजी में उसके ऊपर टाइटल होता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप दोस्ती का समझौता ऐसा होता था उसका टाइटल और उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती थी कि अंग्रेज इस राजा के मित्र हैं ये राजा अंग्रेजों का मित्र है फलाना फलाना अंत में एक छोटा सा वाक्य डाला जाता था कि ये राजा जब मर जाएगा तो इसका पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा ये लास्ट में लिखा जाता तो ऐसे करके अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को अपनी गुलामी में लिया कंट्रोल में लिया और अंत में क्या हुआ भारत के आधे इलाके पर उनका कब्जा हो गया फिर उन्होंने तय कर लिया कि अब हम यहां सरकार बनाएंगे अपनी और सरकार बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया लंदन से 1750 में वो आया सात साल उसने काम किया और सात साल में अंग्रेजों की सरकार बना दी सत्रह में अंग्रेजों की पहली सरकार बंगाल में बनी और बंगाल में जो सरकार बनी उसके भी कहानी को आपको एक मिनट में मैं बता दूं। बंगाल का राजा था उसका नाम था सिराजुद्दौला अंग्रेजों ने उसको इसी तरह का एक प्रपोजल दिया था कि हम तुम्हारे साथ एक संधि करना चाहते करार करना चाहते हैं सिराजुद्दौला ने मना कर दिया फिर अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे राज्य में व्यापार करेंगे लाइसेंस दे दो सिराजुद्दौला ने उसको भी मना कर दिया तब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को धमकी थी कि हम तुम्हारे के ऊपर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और युद्ध में तुम्हें हरा के ये राज्य छीन लेंगे तो सिराजौला ने कहा ठीक है हमला करके देखो तो अंग्रेजों ने बाकायदा तारीख घोषित की 23 जून सत्रह को हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया तो सिराज उद्दाला ने कहा ठीक है हम देखेंगे हमला कैसा होता है तो अंग्रेजों ने जब हमला करने की सारी तैयारी की तो उनके पास सैनिक बहुत कम थे बंगाल में कलकत्ता में हमला करने के लिए उनके पास साढ़े तीन सौ सैनिक थे और सिराजुद्दौला की कलकत्ता की जो आर्मी थी उसमें अठारह हजार सैनिक थे कुल मिलाकर वैसे तो सिराजुद्दौला के पास एक लाख सैनिक थे पूरे बंगाल में लेकिन खाली कलकत्ता में अठारह हजार सैनिक थे अंग्रेजों को यह मालूम था कि इस युद्ध में हम हारने वाले सैनिक हमारे पास कम है तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर उसको पैसा देकर रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया माने सारा काम अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार की मदद से ही किया इस देश में जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो ये रिश्वत दी मीर जाफर को पैसे का लालच दिया रिश्वत का लालच मिला कुर्सी का लालच मिला और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया और मीर जाफर ने अपने ही देश को धोखा दिया अंग्रेजों से मिला अंग्रेजों को फिर उसने मदद की 18,000 सैनिकों की जो सेना थी वो अंग्रेजों के समर्थन में आ गई और अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या साढ़े तीन से बढ़कर 18,350 हो गई और इस सेना ने मिलकर फिर मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया फिर थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बनाया फिर मीर जाफर का खुद मर्डर किया इसने रॉबर्ट क्लाइव ने फिर मीर कासिम को बनाया फिर उसका मर्डर किया रॉबर्ट क्लाइव ने और अंत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया बंगाल कितना बड़ा था उस समय बंगाल का माने है पूरा बंग्लादेश पूरा पश्चिम बंगाल पूरा आसाम आसाम के बाद पूरा का पूरा उड़ीसा उड़ीसा के साथ झारखंड झारखंड के साथ बिहार इतना बड़ा इलाका बंगाल होता था उस समय उसका राजा अंग्रेज बन गया रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइब जैसे ही राजा बना उसी दिन से उसने और बड़े पैमाने पर लूटना शुरू किया बंगाल को और लूट लूट के करीब सात साल तक वो धन जमा करता रहा और सात साल के बाद सत्रह में आते आते उसका ट्रांसफर हो गया रॉबर्ट क्लाइट का वो लंदन वापस गया लंदन में उससे पूछा गया कि तुमने भारत में क्या लूटा तुम भारत से क्या लेके आए तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे Words में है ये स्टेटमेंट जो मैं आपको सुना रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात आदि आदि लूट कर लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लिए नाइन शिप्स मैंने किराए पर लिए तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गया उसने कहा कि शिप बोल रहे या बोट नाव या शिप तो उसने कहा नहीं शिप नाव नहीं तो उसको पूछा गया एक शिप में कितना माल आता है तो उसने कहा कि कम से कम 70 मीट्रिक टन 70 मीट्रिक टन 70 मीट्रिक टन का माने सत्तर हजार किलोग्राम एक शिप में इतना माल आता है इतना बड़ा शिप सोने का भरकर रॉबर्ट क्लाइव ले गया 900, 900 सोना चांदी हीरे जवारा अब ये बात आपकी कल्पना में ठीक से बैठे इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और जो गुड्स ट्रेन जाती है मालगाड़ी उसको देखिए मालगाड़ी में एक तो होता ओपन डब्बा होता है खाली आधा और एक तो पूरा कवर किया हुआ होता है तो कवर किया हुआ मालगाड़ी का डिब्बा है गुड्स ट्रेन का उसमें 72 टू मीट्रिक टन ही माल आता है बहत्तर मीट्रिक टन आता है उसमें तो मालगाड़ी के 900 डिब्बे भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात ले गया रॉबर्ट क्लाइव आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं और लाइन से लाइन पंद्रह मालगाड़ी ट्रेन आपकी आंखों के सामने से निकल जाए इतना सोना भर के ले गया रॉबर्ट क्लाय पंद्रह गुड्स ट्रेन एक रॉबर्ट क्लाय इतना लूट के ले गया बाद में क्या हुआ राजा ने उसी लूट के धन के बंटवारे के लिए कहा कि देखो भाई ये तो तुम्हें बांटना है सबको तो मना कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने उसने कहा मेहनत मैंने की पैसे आपको क्यों दू तो राजा ने नियम अपने हैं यही है तो उसने कहा मैं नहीं मानता इस नियम को तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा दे दी क्योंकि वो लूटा हुआ धन बांटने को तैयार नहीं था उसके लिए मुकदमा चलाया गया बाकायदा उसके ऊपर केस हुआ है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा चलाए आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के बहुत सारे मुकदमे पार्लियामेंट में होते थे हम मुकदमे के बारे में बात करते हैं केस के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जिला अदालत होगी या उच्च न्यायालय होगा हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में केसेस होते थे रॉबर्ट क्लाइव का केस ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला बाकायदा आर्गुमेंट हुए और वो अंत तक यही कहता रहा कि ये सारा पैसा मैंने लूटा मैं नहीं दूंगा किसी को और राजा उसको कहता था कि यह बांटना ही पड़ेगा तुमको तो उसने बांटने से मना किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको फांसी दे दी फांसी मिलने से एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपने को गोली मारी रिवॉल्वर से और अपनी आत्महत्या की जब रॉबर्ट क्लाइव मर गया तो वो जितना धन लूट के ले गया था वो सब बांटा गया ऊपर से नीचे तक मैं कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है ईमानदारी का मतलब ऊपर से नीचे तक सारा धन बांटा जाता है तभी भ्रष्टाचार चलता है अगर अकेला कोई आदमी लूटकर खाने की कोशिश करे तो उसका वही हाल होता है जो रॉबर्ट क्लाइव का हुआ अब ये कहानी को मैं आज के समय के साथ जोड़ता हूं अंग्रेजों ने यह सिस्टम बनाया लूटने का रॉबर्ट क्लाइव उसका एक अधिकारी था जो ये लूट कर इतना ले गया रॉबर्ट क्लाइव के बाद चौरासी अधिकारी आए इसी तरह से लूटते रहे रॉबर्ट क्लाइव मर गया उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया उसने लूटा इस देश को वॉरेन हेस्टिंग्स चला गया तो विलियम पिट आया उसने लूटा इस देश को फिर विलियम पिट चला गया तो करजन आया करजन ने लूटा इस देश को करजन चला गया फिर इस देश में विलियम वेंटिंग आया उसने लूटा इस देश को वो चला गया तो डलहौजी आया उसने लूटा इस देश को डलहौजी चला गया फिर उसके बाद केनिंग आया केनिंग ने लूटा इस देश को और इस तरह से चौरासी अंग्रेज अगवर्नर जनरल लूटते ही रहे उन्नीस सौ तक माउंटबेटन के समय तक हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ दस्तावेज इकट्ठे करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर कितना लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम पिट ने लिलितो ने लॉरेंस ने पैथिक लॉरेंस था एक जॉन लॉरेंस था ये सब अंग्रेजों के गवर्नर जनरलों के नाम है सबने मिलाकर कुल कितना लूटा तो वो रकम आज के हिसाब से निकलती है लगभग तीन लाख कोटी रुपए 300 सौ लक्ष कोटी रुपए 300 लाख करोड़ रुपीस, 300 सौ लक्ष्य कोटी रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते फेल हो जाता कैलकुलेटर क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं 12 डिजिट्स आती है और 300 सौ लक्ष्य कोटी को जब आप लिखोगे तो इसमें 17 अंक लगते हैं 17 डिजिट्स इतना अंग्रेजों ने लूटा और जिस समय लूटा था उस समय के बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़कर 2010 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो यह रकम बैठती है 450 सौ लक्ष कोटी रुपए ब्याज सहित और ये हिसाब में इसलिए बता रहा हूं कि ये हमें लेना है उनसे वापस नहीं तो भारत स्वाभिमान क्यों बनाया हमने इसी के लिए तो बनाया लेना है ये हमको और इतनी मेहनत क्यों की ये सारे दस्तावेज क्यों इकट्ठे किए क्यों एक एक का हम हिसाब निकाल रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने इतना लूटा बोरेन एसिंग ने इतना लूटा इसने इतना लूटा क्योंकि आज नहीं तो कल ये लेना है हमको उनसे ये हमारी रकम है उनके बाप दादों की नहीं है हमारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का पैसा इस पूरी कहानी में एक चीज और आपके समझ में आए कि ये जो लूटते थे अंग्रेज ऊपर से नीचे तक इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको वो हायरार कहते थे और इस सिस्टम में कुछ अधिकारी हुआ करते थे लूटने में मदद करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला अधिकारी जो बनाया इस देश में लूट में मदद करने के लिए उस अधिकारी का नाम था कलेक्टर अंग्रेजी शब्द है ना कलेक्ट कलेक्ट माने इकट्ठा करना कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला क्या लूट का माल मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं आपको हंसी आ रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा तीन साल बहस चली अठारह से अठारह तक कि इस लूट के पैसे को गांव गांव जाकर इकट्ठा कौन करे तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाओ जो लूट के माल को इकट्ठा करे तो कलेक्टर उन्होंने नियुक्त किया इस देश में फिर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया उसका नाम था कमिश्नर अंग्रेजी का एक शब्द है कमीशन कमीशन में से निकला कमिश्नर कलेक्ट में से निकला कलेक्टर कमीशन में से निकला कमिश्नर माने बात बिल्कुल स्पष्ट है कमिश्नर माने कमीशन लेकर लूट का माल इकट्ठा करने वाला कमिश्नर और कलेक्टर होता था डिप्टी कलेक्टर होता था एडिशनल डिप्टी कलेक्टर होता था कमिश्नर होता था चीफ कमिश्नर होता था एडिशनल कमिश्नर होता था ये पूरी हेरार अंग्रेजों ने बनाई इसमें सबसे नीचे का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे तहसीलदार तहसीलदार सबसे नीचे का अधिकारी और सबसे ऊपर का अधिकारी होता था चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर के भी ऊपर तो यह थी अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था और इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था लूटो और अंग्रेजों को दे दो लूट लूट के अंग्रेजों को दे दो तो कलेक्टर लूटता था उसको कुछ कमीशन मिलता था कमिश्नर लूटता था उसको कुछ कमीशन मिलता था वो कमीशन ये अपनी जेब में रखते थे और लूट का पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को दिया करते थे ये थी हमारी प्रशासन व्यवस्था अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी इसके लिए बाकायदा परीक्षा लेते थे वो एंट्रेंस टेस्ट होता था उसका नाम था आईसीएस एग्जामिनेशन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसमें जो परीक्षा होती थी वो इस बात की कि कौन कितना लूटने की ताकत रखता है उसको वो टेस्ट करते थे परीक्षा लंदन में होती थी गलती से एक भारतीय महान भारतीय इस परीक्षा में पास हो गए उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलती से पास हो गलती क्या थी नेताजी को मालूम नहीं था कि ये परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है जब वो पास किया तब पता चला कि ये तो लूटने का सारा बिजनेस है हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस वो तो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए कलेक्टर होना चाहिए जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं हर पिता का सपना बेटा कलेक्टर बने कलेक्टर बने कलेक्टर बने तो उस जमाने में भी था क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना हरेक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो मेरा बेटा तो कलेक्टर हो ऊधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने मेरा बेटा तो कलेक्टर बने लूट लूट के लाए घर में भरे तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था मेरा बेटा कलेक्टर बने और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना एक दिन क्या हुआ पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया चिढ़ा दिया और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता परीक्षा पास नहीं कर सकता इसलिए बोलता है कि नहीं बनना नहीं बनना तो बेटे को यह बात चुप गई उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफ उठाया लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ये सौ की कहानी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आठ महीने के अंदर परीक्षा पास की और परीक्षा पास नहीं की टॉप किया मेरिट लिस्ट में उनका चौथा स्थान था फोर्थ पोजीशन थे किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्ट्री की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी अरविंदो घोष लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी ध्यान से सुनिएगा इस बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था नेताजी सुभाष का चौथा स्थान था आठ महीने में परीक्षा पास की थी और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए और उसमें मास्टरी करी परीक्षा में फोर्थ पोजीशन आई कलेक्टर हो गए होने के बाद उनको पता चला कि यहां तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी इतना लूटना है उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी तुम जितना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के दोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया रिजाइन किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए लेकिन उन्होंने पिता से ये कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है मैं नहीं जा सकता इस नौकरी इस्तीफा दे वापस आए और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं उन्होंने भारत में क्या क्या किया और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था तो इस कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कलेक्टर की पोस्ट थी लूटने के लिए कमिश्नर की पोस्ट थी लूटने के लिए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी ये था पूरा सिस्टम अब उसी सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा 300 सौ लक्ष कोटी रुपए अब हुआ क्या 15 अगस्त तो उन्नीस को अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर तब बहस हुई इस भारत में आजादी के समय कि ये अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए सिस्टम बनाया इसका क्या करें ये जो कलेक्टर है इसका क्या करें कमिश्नर का क्या करें डिप्टी कलेक्टर का क्या करें तहसीलदार का क्या करें नायब तहसीलदार का क्या करें एसडीएम का क्या करें ये बहस हुई भारत में और इस बहस को किया महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त उन्नीस को तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का इसको भी भारत से भगा दो गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए हमें कमिश्नर नहीं चाहिए हमें लूटना नहीं है अपने देश के लोगों को इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी को भारत से हटाओ और गांधी जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा कि अगर अंग्रेजों को रखना है तो भाई कोई नहीं बचा जो ये कहता हो कि ये कलेक्टर कमिश्नर वाली व्यवस्था हमें बदलनी है परिणाम क्या हुआ हमने अंग्रेजों को भगा दिया अंग्रेजों की व्यवस्था को रख लिया आज भी कलेक्टर है आज भी कमिश्नर है आज भी डिप्टी कलेक्टर है आज भी डिप्टी कमिश्नर है पूरी व्यवस्था वही की वही है अब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लूट के लिए बनाई थी उसी व्यवस्था को हम चला रहे हैं तो आज भी वो व्यवस्था लूट ही रही है और कुछ नहीं कर रही है जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप विकास करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं या लूटने के लिए बना रहे हैं अंग्रेजों का स्पष्ट उद्देश्य था भारत में विकास कुछ नहीं करना है लूटना है अब आपके मन में दो तीन प्रश्न आएंगे जो अक्सर लोग मुझे करते हैं अगर अंग्रेजों को भारत का विकास नहीं करना था तो उन्होंने रेलवे क्यों बनाई रेल तो अंग्रेजों ने बनाई इस आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बहस का कोट सुनाता हूं ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंग्लैंड में उद्योग बनाने हैं और इंग्लैंड में कच्चा माल कुछ नहीं होता तो सारा कच्चा माल भारत से लाना है उस कच्चे माल को भारत के गांव गांव से लाने के लिए रेल की जरूरत पड़ेगी इसलिए अंग्रेजों ने रेल बनाई वो तो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई रॉ मेटीरियल इकट्ठा करने के लिए रेल बनाई और सबसे पहली रेलवे लाइन कौन सी थी मालूम है अहमदाबाद से मुंबई पहले थाना से मुंबई बनी उसके थोड़े ही दिन के बाद अहमदाबाद से मुंबई और अहमदाबाद मुंबई का पूरा बेल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉटन का बेल्ट है कापूस सबसे अच्छा इसी बेल्ट में होता है तो अंग्रेजों को रेलवे डिब्बों में भर भर के कापूस लंदन लेके जाना होता था तो मालगाड़ी में कापूस भरा जाता था मुंबई में उतरता था मुंबई में पानी के जहाज में वो काफूस भरता था लंदन जाता था तब लंदन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी इसके लिए रेल बनाई थी बाद में क्या हुआ पहले गुड्स ट्रेन चलाई फिर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन चलाई पैसेंजर ट्रेन का उद्देश्य यह था कि भारत में जहां जहां अंग्रेज लूटते थे वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती थी लड़ाई होती थी विद्रोह होता था उस तो विद्रोह को दबाने के लिए कुचलने के लिए अंग्रेजों की आर्मी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इसके लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई उन्होंने तो आपके लिए नहीं चलाई थी पैसेंजर ट्रेन आर्मी के लिए चलाई थी एक और गहरी बात कहता हूं आपसे जब अंग्रेजों के कलेक्टर कमिश्नर गांव गांव जाके लूटते थे तो तंत्र क्या था अंग्रेजों ने गांव के शेतकड़ी को लूटने के लिए एक टैक्स लगा रखा था जिसका नाम था लैंड रेवेन्यू लगान जिसको हम कहते हैं माल गुजारी जिसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कितना था कुछ भारत के इलाके जहां सबसे अच्छा शेत उत, शेती का उत्पन्न है वहां पर लैंड रेवेन्यू था नब्बे टका कोई भी शेतकारी जो उत्पन्न करता था गेहूं चावल चना दाल इसका नब्बे टका अंग्रेज लूटते थे शेतकरी का 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया नब्बे क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था और गांव गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के माल डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पर पहुंचाया जाता था जहां से शिप में भरके वो गेहूं इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी पाव रोटी बनती थी डबल रोटी बनती थी उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था भारत से जाता था तो गांव के शेतकड़ी से लूटना और इंग्लैंड भेजना अब शेतकारी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था इसके लिए नहीं देते थे बहुत सारे शेतकड़ी लगान नहीं देते थे तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकारी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए पीटा जाए तो कोड़े से मारते थे जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी और किसी भी शेतक़री को 100 कोड़े मारते थे पांच कोड़े खाते खाते शेतक़री मर जाता था ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट पुलिस का काम क्या लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके इसके लिए पुलिस बनाई और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया इंडियन पुलिस एक्ट इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं पूरे कानून का एक ही मतलब है पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो आपको डंडे से पीट सकता है क्योंकि डंडा उसके हाथ में है क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया वर्णन किया तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है यह कानून है इंडियन पुलिस एक्ट और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहे लूटे पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोगी लूटखोर पुढ़ारियों को अधिकारियों को हमेशा मिलता है और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता क्योंकि कानून ऐसा है और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है मैं आपसे यह कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं जेब काटूं आपके घर में जाके डकैती डालूं आप क्या करोगे पकड़ के पुलिस को दे दोगे लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में तो क्या करूंगा कुछ नहीं कर सकते आप अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं वो कानूनन है ऐसे में जेब काटूंगा आप हल्ला मचाओगे चिल्लाओगे मेरी जेब क्यों काटी ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का तब क्या करूंगे आप और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना लेना इससे सारे पुढ़ारी यही कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें हम तो कानून का पालन कर रहे हैं अब कानून लूटने के लिए तो हम क्या करें ये लूटने के कानून कैसे हैं आप व्यापार करते हैं उद्योग चलाते हैं तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है सेंट्रल एक्साइज एक्ट और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए किसानों को शेतक़री को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें तो एक अंग्रेज होता था उसका नाम था विलियम विल्वर फोर्स उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वही लूटो उसको तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी फिर बाद में उसी बिल्वर फोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो बिक्री के समय तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स फिर बिल्वर फोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पर फिर लूटो इनको तो अंग्रेजों लगा दिया इनकम टैक्स फिर बिल्वर फोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स और एक लगाया रोड टैक्स दो अलग अलग लगाए रोड टैक्स टोल टैक्स फिर बिल्वर फोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेकर किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री प्वाइंट पर फिर लूटो इनको तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स फिर बिल्वर फोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो वो लगाया एग्जिट टैक्स फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे कमाएंगे मुनाफा मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर वहां लूटो इनको तो प्रॉपर्टी टैक्स फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी उद्योगपति पैसा कमाएगा मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा तो घर के नाम पर फिर लूटो इनको हाउस टैक्स घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो स्टाम्प ड्यूटी तेईस तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया तेईस तरह से माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टोल टैक्स रोड टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम टैक्स ये सब मिलाकर तेईस तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए और शेतकारी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू अब उन्नीस में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए गांधी जी बार बार यही कहते थे अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो ये नहीं चाहिए हमें क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता वो तो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम क्योंकि तो उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त उन्नीस को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था जला देना चाहिए था उसको हमने ना फेंका ना जलाया उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया अब वही सिस्टम चल रहा है अब भारत को लूट रहा है अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को अंग्रेजों ने तो 250 साल में 300 सौ लक्ष रुपए लूटा था आजादी के पिछले तिरसठ साल में इस सिस्टम ने देश को अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी है इस समय कोई चीफ मिनिस्टर है कोई प्राइम मिनिस्टर है कोई फाइनेंस मिनिस्टर है कोई कॉमर्स मिनिस्टर है ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं, जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं मंत्री कहते हैं और उसके नीचे कमिश्नर कलेक्टर की पूरी हैरान खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है ये देखने में भारतीय लगते हैं कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया पुढ़ियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी उदाहरण क्यों एक काला अंग्रेज पुढ़ारी इस देश में उसका नाम है मधु कोड़ा झारखंड में दो साल के लिए मुख्यमंत्री बना वो ये कहानी तो आपको मालूम है मैं तो याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं आप मधुकोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज पुढ़ारी के रूप में झारखंड का सीएम बना चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दो वर्ष के लिए और वो ऐसा सीएम था जो अपक्ष था उसकी कोई पक्ष नहीं थी निर्दलीय था इंडिपेंडेंट था चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया ऐसा था अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढ़ारी सीएम बन गया उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटी रुपए लूटा दो वर्ष में पांच कोटी दो वर्ष में उसको पूछा गया कि तुमने अकेले में लूटा उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं क्योंकि ध्यान रखना लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है तभी लूट हो सकती है नहीं तो संभव नहीं है तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा मैंने भी लूटा तुम्हारा पैसा कहां है तो उसने कहा स्विस में तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए तो वहां मधुकोड़ा के आठ खाते मिले दो वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में आठ खाते हैं और उसमें पांच हजार छह सौ कोटी रुपए जमा हैं। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री दो साल में 5600 हजार कोटी लूट सकता है तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10 साल रह चुके उन्होंने 50000 हजार कोटी तो लूटा ही होगा इससे तो कम सवाल ही नहीं महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है पर कैपिटल इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में तो पंजाब बहुत पीछे चला गया अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम दस प्रभारी हैं जो दो दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कितना लूट मचाई होगी और वो सब पक्ष के हैं अपक्ष नहीं है एक भी सब पक्ष के पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना अपक्ष वाला पांच हजार छह सौ कोटी लूटेगा दो साल में तो पक्ष वाला दो साल में, दो साल में दस हजार कोटी तो लेने नहीं वाला है ये तो पक्का तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया जन्मकुंडली वो नहीं राहु केतु वाले वो हमको नहीं आते हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुधारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई तो बिना नाम लिए क्योंकि परम पूजनी स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा लेकिन आप इतने समझदार हैं सब समझ जाएंगे एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी महाराष्ट्र में दो बार मुख्यमंत्री बना केंद्र में कई बार मंत्री बना आज भी है आज उस फुढ़ारी की 25 साल में संपत्ति बहत्तर हजार कोटी की हो चुकी है 25 साल पहले जिसके घर में एक इंच जमीन नहीं थी एक स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी आज उस पुढ़ी के पास मुंबई से पुणे के बीच की हजारों एकड़ जमीन है उस अकेले पुढ़ारी के पास ऐसी एक पुढ़ है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था और हमारे पास उसके प्रमाण है पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले 25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था मुख्यमंत्री हुआ दो बार मुख्यमंत्री हुआ आज उसकी संपत्ति पचपन हजार कोटी की है इसी महाराष्ट्र में एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था आज उसकी संपत्ति पैतालीस हजार कोटि की है और सारे भारत में ऐसे पुढ़ारियों की संख्या अस्सी हजार है मैंने तीन बताए अभी, चार बताए एक मधुकोड़ा और बाकी ये तीन मधुकोड़ा का नाम क्यों लिया क्योंकि परमिशन मिल गई है कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हो बाकी का नाम कब लेंगे जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है रॉबर्ट क्लाइव मर गया उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गया और रॉबर्ट क्लाइव मर गया उसी की आत्मा महाराष्ट्र के अंतिम तीन में प्रवेश की हुई है लूट रहे हैं जम लूट रहे और पूरा खानदान लूट रहा है अकेले नहीं लूट रहे हैं पूरा खानदान लूटने में लगा है, पूरा परिवार लूटने में लगा रखा है, बेटी लूट रही है दामाद लूट रहा है भतीजा लूट रहा है सब लूट रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं हा कितना सुंदर वक्त साहब देश की सेवा कर रहे हैं दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो बना दल लूट ये जो लूटने वाले साहब है ना इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढ़ारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो एक मिनट में बीस हजार रुपए खर्च करते हैं एक मिनट में बीस हजार रुपये पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में इसीलिए गया कि अक्सर वहां पुडारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को वहां जाकर मैंने कैलकुलेशन किया मैं पूछा एक घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी तो उन्होंने कहा आप एक घंटे की बात कर रहे हैं आधे घंटे की पूछो पंद्रह मिनट की पूछो तब कैलकुलेट करते करते एक मिनट पे आया तो बीस खर्च कर देते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल और दुख मुझे ये है कि भारत के चौरासी कोटी लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में चौरासी कोटी लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते और ये लूटखोर पुढ़ारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा बीस हजार रुपए है ऐसा भारत बना दिया आजादी के तिरसठ साल और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है सत्ता में आओ मंत्री बनो लूटो लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो फिर मंत्री बनो फिर लूटो फिर पैसे खर्च करो फिर चुनाव जीतो फिर लूटो फिर मंत्री बनो एक मात्र कार्यक्रम है यह एकमात्र और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है नहीं तो लूटेंगे कैसे तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो दारू की बोतल दो हजार रुपए देना पड़े पंद्रह सौ दो हजार एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ शराब पहुंचाओ और आप उनको साड़ियां दो कुछ भी टेलीविजन दो जो देना है दो वोट ले लो माने खरीदो वोट ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले और हम सब क्या कहते हैं हमने तो यह पुढ़ारी को चुन के दे दिया पांच साल के लिए आप इसको करेक्ट करिए आपने पांच साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया चुनकर नहीं दिया अब पांच साल वो लूटेगा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका और अगले पांच साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप और इसलिए हर पुढ़ ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है यहां इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और आमंदनी लाखों कोटी रुपए की है आपको कुछ लाख या कुछ कोटी रुपए कमाने बहुत मेहनत करनी पड़ती है उद्योग चलाना पड़ता है व्यापार करना पड़ता है फिर सुननी पड़ती है ग्राहक की गालियां सुनो और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटी कुछ लक्ष्य रुपए कमाते हैं इन पुढ़ियों को तो कुछ नहीं सुनना कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर है आपके ये तो सीधे लूट लेते हैं आपसे डोनेशन के नाम पर लूटते हैं धमका के डरा के लूटते हैं फोन करवाते हैं गुंड बदमाशों से फोन आते हैं आपके पास इतना दे दो नहीं तो ये करेंगे नहीं तो वो करेंगे नहीं तो ऐसे करेंगे टैक्स के रूप में तो लूटते ही है गुंड टैक्स के रूप में अलग लूटते हैं यही सारा सिस्टम चल रहा है अब इस सिस्टम ने दुष्परिणाम क्या पैदा किया है आजादी के तिरसठ सालों में भारत के पुधारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर जो लूटा हुआ धन है उसका अभी कैलकुलेशन किया एक बहुत बड़ी संस्था ने उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये संस्था एकमात्र काम करने के लिए बनी है कि दुनिया के देशों में जो भ्रष्टाचार होता है जो खोरी होती है उस पर अध्ययन करना अभ्यास करना टैक्स जस्टिस नेटवर्क का अध्ययन भारत के बारे में क्या है उनका कहना है 2006 के साल तक के आंकड़े बता रहा हूं उसके आगे के आंकड़े अभी तक उन्होंने खुद नहीं तैयार किए उनका कहना है कि दो के साल तक भारत के भ्रष्ट पुढ़ियों ने दो सौ लक्ष कोटी रुपए लूट लिया और विदेशी बैंकों में जमा कर दिया इसमें से बहत्तर लक्ष्य कोटी रुपए स्विस बैंक में है और बाकी बचा हुआ दुनिया के सत्तर देशों की बैंकों में है ये 2006 के फिगर हैं। अब 2007 भी चला गया 2008 भी चला गया 2009 भी चला गया और अब 2010 आधा चला गया तो हमारा अनुमान है कि आज की तारीख तक लगभग 300 सौ लक्ष्य कोटी रुपए पुढ़ारी और अधिकारियों ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया अंग्रेजों ने 300 सौ लक्ष कोटी रुपए लेने में ढाई साल लगाए इन काले अंग्रेजों ने 300 सौ लक्ष्य कोटी रुपए लूटने में सिर्फ तिरसठ साल लगाए 63 इयर्स। तो ये तो अंग्रेजों के बाप और ये बेशर्म लूट को हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं मैं विनम्रता से कह रहा हूं ये लूट तंत्र है ये लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है मैं एक भारत के पूर्व पुणारी का कोट करूंगा स्टेटमेंट हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी उन्नीस में वो लोकसभा में चुनकर गए और इतने बहुमत से चुनकर गए कि कभी जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनकर गया उनके लाना को भी इतने वोट नहीं मिले जितने राजीव गांधी को मिले उनकी मां को भी इतने वोट कभी नहीं मिले श्रीमती गांधी को जितने राजीव गांधी को मिले आपको मालूम है राजीव गांधी को 411 खासदार मिले थे पूरे देश में और कुल खासदार पांच होते हैं पांच में 411 खासदार थ्री फोर्थ मेजोरिटी होती है ये तीन चतुर्थांश बहुमत पूरे देश ने उनको इतना वोट किया वो चुनकर गए सबसे पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकसभा में किया जिस पर हंगामा मच गया सारे देश में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बड़े साहस के साथ एक बात कही उन्होंने कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति से एक रुपए टैक्स में लेता हूं और वापस वो एक रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूँ तो उस गरीब आदमी तक पंद्रह पैसा ही पहुंच पाता है आपको याद है ये स्टेटमेंट राजीव गांधी सबसे सेंसेशनल स्टेटमेंट था उनका लोकसभा में चुनकर आने के बाद हंगामा होगा पूरे देश में लोगों ने कहा राजीव गांधी ने क्या बोल दिया तो राजीव गांधी ने कहा जो मैं बोला हूं इस पर कायम हूं बदल नहीं सकता अपने स्टेटमेंट क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है भ्रष्टाचार इतना है कि हर एक रुपये में से पिचासी पैसा लूट रहा है ये राजीव गांधी ने कहा उन्नीस में अब 2010 हजार तो उन्नीस से 2010 तक भ्रष्टाचार और बढ़ा है कम नहीं हुआ है अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है CAG CAG माने कंप्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया उनका कहना है कि राजीव गांधी के समय में तो एक रुपए में से पंद्रह पैसा पहुंच जाता था अब 2010 में एक रुपए में से आठ पैसा ही पहुंच पाता है बानवे पैसा लुट जाता है हमने इसका कैलकुलेशन किया कि यह बानवे पैसा कितना है और एक रुपया कितना है तो भारत के नागरिकों द्वारा कुल दिया जाने वाला जो टैक्स है केंद्र सरकार को राज्य सरकार को और नगर पालिका को तीन जगह हम टैक्स देते हैं यह टोटल टैक्स है एक साल का इक्कीस लक्ष कोटी रुपए केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं आठ लक्ष पचास हजार कोटि रूपए राज्य की सरकारों को हम एक साल में देते हैं दस लक्ष कोटी रुपए, और नगर पालिकाओं की सरकारों को हम एक साल में देते हैं दो लक्ष पचास हजार कोटि रुपए कुल टैक्स हम जो देते हैं इक्कीस लक्ष कोटी रुपए है टोटल टैक्स इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स सेंथल एक्साइज सेल्स टैक्स वैल्यू एडिट टैक्स रोड टैक्स टोल टैक्स कॉरपोरेशन का सब टोटल मिलाके 21 इक्कीस लक्ष को अब राजीव गांधी के हिसाब से इसमें से 18 लक्ष्य कोटी रुपए हर साल लूट जाता है और सीएजी की आज की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से करीब उन्नीस लक्ष कोटी रुपये हर साल लुट जाता है उन्नीस कोटी इतनी लूट होती है ऊपर से नीचे तक लूटने वाले कितने लोग हैं अस्सी हजार पुधारी हैं पूरे देश में कहा तक के केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से शुरू करके मैंने गिना तो लोकसभा के सभी खासदार राज्यसभा के सभी खासदार भारत की सभी विधानसभाओं के आमदार सभी विधानसभाओं के चीफ मिनिस्टर गवर्नर सभी विधानसभाओं के आमदार फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी कॉर्पोरेटर, टोटल मिलाकर अस्सी हजार पुढ़ारी हैं अभी इनमें सरपंचों को नहीं जोड़ा है। अगर सरपंचों को भी इसमें जोड़ दें तो यह संख्या पांच लक्ष्य के ऊपर है माने पांच लक्ष्य पुढ़ारी हैं लूटने वाले और दो कोटी पचास लाख अधिकारी हैं जो उनके साथ मदद करते हैं कलेक्टर कमिश्नर जैसे सब अधिकारी मिलाकर दो कोटी पचास लाख ये पूरा सिस्टम लूटता है और लूट कहां से शुरू होती है कहां तक जाती है आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ लातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो बिना रिश्वत के संभव नहीं है यहां से शुरू होती है लूट जन्म हुआ वहीं से भ्रष्टाचार शुरू आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए वो घूस दीजिए रिश्वत दीजिए तभी मिलेगा और जब मृत्यु होगी उसकी तब डेथ सर्टिफिकेट चाहिए वो भी बिना रिश्वत के नहीं मिलेगा तो जन्म से शुरू होके मृत्यु तक जितनी क्रियाविधि आप करते हैं सब में लूट होती है और यही लूट का पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है और इसी पैसे का टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने कैलकुलेशन किया दो सो अट्ठावन कोटी है 2006 तक मैं उसमें जोड़ रहा हूं दो तक ये 300 सौ लक्ष कोटी से ज्यादा हो गया अब हमारे सामने आखिरी बात मैं आपसे रखना चाहता हूं कि क्या करें अब हम अंग्रेजों ने लूटा काले अंग्रेज लूट रहे हैं अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया काले अंग्रेज उसी को चला रहे हैं हम क्या करें तो दो रास्ते हैं अपने पास एक रास्ता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे ये एक रास्ता जो है अच्छा है। माने पुढ़ लूट रहे हैं तो अच्छा हो रहा है आगे और लूटेंगे तो और अच्छा होगा तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई लूटने दो देश को और ये बात को कहने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं ये तो श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम व्य चिंता करते हो देश लूट रहा है तो अच्छा हो रहा है आगे लुटेगा और अच्छा होगा तुम क्यों परेशान होते हो ये तो श्री कृष्ण ने कहा हमारे देश में कहने वाले बहुत लोग हैं मुझे कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो बाबा जी को बोलो क्यों परेशान हो रहे हैं योग करें प्राणायाम करें आयुर्वेद को बढ़ाए फैलाए ये लुटने के लोगों को पकड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं बाबा जी मुझे कहते हैं फोन बहुत आते हैं पुटारियों के फोन बहुत आते हैं तो बाबा जी को मना कर दो ये सब ना करें भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करना व्यवस्था परिवर्तन की बात ना करें वो तो योग सिखाए प्राणायाम सिखाए बहुत अच्छा है हम भी उनका सम्मान करते हैं सारा देश करता ये भ्रष्टाचार की बात मत करें ये मुझे कहते हैं और मुझे सुनाते तुम क्यों परेशान हो व्यर्थ चिंता क्यों करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आज होगा और हो भी अच्छा होगा तब मैं उनसे पूछता हूं कि श्री कृष्ण ने यह कब कहा था ये तो बताओ कोई भी बात जो होती है उसका कोई संदर्भ होता है कंटेक्स्ट होता है कौन से संदर्भ में श्री कृष्ण ने यह कहा था श्री कृष्ण ने यह तब कहा था जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा और श्री कृष्ण ने उसके लिए 18 अध्याय की गीता सुनाई और युद्ध के मैदान में ध्यान रखना बेडरूम में नहीं बेडरूम में नहीं ड्रॉइंग रूम में नहीं डाइनिंग रूम में नहीं लिविंग रूम में नहीं युद्ध के क्षेत्र में युद्ध के मैदान में गीता सुनाई हूं माने गीता लड़त करने की पुस्तक है ड्रॉइंग रूम में बैठने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है क्रांति वाली पुस्तक है और श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं बार बार उदाहरण दे रहे हैं बार बार कह रहे हैं अर्जुन एक ही बात कह रहा है मैं कैसे मारूं? ये सब मेरे तो भाई बांधव हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं ये तेरे भाई बांधव नहीं ये अधर्मी है विधर्मी है इनको मारना तेरा धर्म है तेरा कर्तव्य है और फिर एकदम से अर्जुन तैयार होता है और अर्जुन तैयार होता है तो युद्ध लड़ता है और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब तीर चलाता है बाण चलाता है तो कौरव मर रहे हैं उससे तब श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे जो होगा और भी अच्छा होगा माने कौरव मर रहे हैं अच्छा हो रहा है आगे और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा अर्जुन तू व्यर्थ चिंता मत कर तू मार इनको ये तेरा काम है उस समय कहा श्री कृष्ण अर्जुन ने उत्साह पैदा करने के अर्जुन ने पुरुषार्थ पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने यह स्टेटमेंट दिया था अब हमारे जो आज के लूटखोर पुढ़ारी हैं वो संदर्भ हटाकर ये बात हमको समझाते रहते हैं और मैंने देखा है घरों में कैलेंडर टांग रखा है इसको जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा कैलेंडर संदर्भ नहीं है उसमें सीधे एक ही स्टेटमेंट है जो हो रहा अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा हर आदमी कायर हो जाए नपुंसक हो जाए नकारा हो जाए उसके लिए ये कैलेंडर छपाया जा रहा है घर घर में बांटा जा रहा है ये कोई सामान्य बात नहीं है ये कैलेंडर का घर घर में पहुंचना कोई भी अर्जुन ना बनने पाए इसकी साजिश है ये कैलेंडर और धर्म के नाम पर हो रहा है ये ध्यान देना और इसको बांटने वाले वही लोग हैं जो लूटने में पूरी ताकत से लगे हुए वो नहीं चाहते कि ये लूट का सिस्टम बदले तो हमारे सामने एक रास्ता तो ये है कि हम भी कायर हो जाएं नपुंसक हो जाएं नक लगाए जो हो रहा अच्छा हो रहा ये तो एक रास्ता और दूसरा रास्ता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मार ये गौरव विधर्मी है अधर्मी है इनका नाश करना तेरा धर्म तेरा कर्तव्य है और तू सोचना छोड़ मेरे ऊपर छोड़ मैं सोचूंगा तेरे क्या होने वाला क्या नहीं पहले इनको मार तो दूसरा रास्ता ये है अब हमको तो ये दूसरा रास्ता पसंद आया जो श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साह देने के लिए पुरुषार्थ देने के लिए कहा और इसीलिए हमने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया और हमारे श्रीकृष्ण हमको कह रहे हैं कि इन भ्रष्ट पुढ़ियों को मार इन्होंने जो लूट कर रखा है सारा धन निकाल इनके घरों से इनके बैंक अकाउंट से निकाल इनके घरों से निकाल इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। आपके मन में सवाल आएगा क्या ये धन जो पुढ़ारियों ने लूट लिया हम निकाल पाएंगे हां निकालेंगे निकाल पाएंगे नहीं निकालेंगे कैसे निकालेंगे उसके रास्ते हमें मालूम पहले क्या होता था कि देश के लोगों को एक भ्रम पैदा किया गया वो भ्रम ये था कि भारत से लूटा हुआ पैसा जो स्विस बैंक में चला जाता है ये वापस नहीं आता ऐसा हमें बताया गया लेकिन जब स्विस बैंकों के सारे नियम कायदे कानूनों को जाना समझा हमने देखा तो पता चला कि जितना पैसा यहां से गया वो पूरा वापस आ सकता है रास्ता है उसका और स्विस बैंकों के पास ही उसका रास्ता है क्या रास्ता है जब ये पुधारी पैसे को लूटकर स्विस बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होता है किसी भी पुधारी की या अधिकारी की लेकिन स्विस बैंकों के कानून कहते हैं कि जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है स्विट्जरलैंड की किसी भी बैंक में जमा हो सकता है लेकिन उसी स्विस बैंक के कानून कहते हैं कि जब वो पैसा किसी राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो उस पैसे को वो जमा नहीं रख सकते वो वापस करना पड़ता है उसी देश को जिसकी वे राष्ट्रीय संपत्ति तो अभी जो 300 सौ कोटी रुपए विदेशों में चला गया ये सब व्यक्तिगत संपत्ति है पुडारियों की अगर हम इसको कानून की मदद से राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये 300 सौ कोटी रुपए हमें वापस मिलेगा एक एक पाई मिलेगा रखी नहीं सकते स्विस बैंक वाले क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र का एक नियम है कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसी राष्ट्र की बैंक में रखी जा सकती है वो जिस राष्ट्र की होती है माने भारत की राष्ट्रीय संपत्ति भारत की बैंक में ही रखी जा सकती है लेकिन भारत के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कहीं भी रखी जा सकती है तो हम चाहते हैं कि एक कानून नया बनाए इस देश में और वो ये कहे कि पुडारियों ने 15 अगस्त 1947 से, से लेकर आज तक जितना लूटा है वो सब भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है ये कानून बनाना है अब इस कानून को बनाने में कौन मदद कर सकता है दो संस्थाएं मदद कर सकती हैं एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक संस्था का नाम है पार्लियामेंट संसद इन दोनों की मदद हम लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं और संसद की भी मदद लेना चाहते हैं क्योंकि ये पैसा हमें लाना है आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की मदद लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस समय हम सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं छ महीने पहले वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ और उसको लड़ने वाले वकील हैं राम जेठमलानी उनके नाम से एक पिटीशन फाइल किया गया और वो पिटीशन इसी बात के लिए है कि भ्रष्ट पुढ़ियों ने जो 300 सौ लक्ष्य लूट रखा है विदेशी बैंकों में सुप्रीम कोर्ट उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करे ये केस हम लड़ रहे हैं इस समय चल रहा है ये केस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है उस नोटिस में वित्त मंत्री से जवाब मांगा गया है कि दुनिया के किस देश की किस बैंक में किसका कितना पैसा है ये बात सुप्रीम कोर्ट को सरकार बताए अभी सरकार के हाथ पर फूले हुए नोटिस आ गया है हाथ पर क्यों फूले जिनका पैसा जमा है वही सरकार चला रही तो वो बताएं कैसे ये उनकी समस्या है तो सरकार ने बताया क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि हम आपको छह महीने में बताएंगे ये बात वैसे जो अभी बता सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी माइिति है जब हमारे पास है तो सरकार के पास भी महिती है लेकिन टालना है टाइम पास करना तो वो बोल रहे हैं छह महीने बाद बताएंगे तो कोर्ट ने कहा ठीक है छह महीने बाद बताओ अगले छह महीने बाद सरकार फिर यही कहेगी छह महीने बाद बताएंगे वो तो टाइम पास करेंगे वो कोशिश करेंगे कि सरकार चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट में यह टाइम पास होता रहे हम सुप्रीम कोर्ट में दो तीन बार के बाद ये अपील करेंगे कि आखिर इनको आप कितनी बार समय देंगे बताने के लिए एक छे महीना दे दिया दूसरा छह महीना दे दिया तीसरा छह महीना दे दिया हम सुप्रीम कोर्ट में यह कहने वाले हैं कि आपको सिर्फ एक आदेश देना है ये नहीं बताते ना बताए किसका पता कितना है ये नहीं बताते ना बताएं सुप्रीम कोर्ट एक लाइन का ऑर्डर पास करे कि जिसका भी पैसा है विदेशी बैंकों में वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है बात खत्म हो गई ऑर्डर हो गए। आपको याद है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 133 कोटी डॉलर का पेमेंट हुआ यूरिया नहीं आया पैसे तो चले गए और वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए स्विस बैंक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था और आदेश उनका यह था कि ये एक कोटी डॉलर भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है उस ऑर्डर का सम्मान करते हुए स्विस बैंक ने 133 सौ कोटी डॉलर वापस किया था और वो पैसा आज तक सुप्रीम कोर्ट के डिपॉजिट में रखा हुआ है आज तक तो हम सुप्रीम कोर्ट को यह कहने वाले हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर राष्ट्रीय संपत्ति हो सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं घोटाले का क्यों नहीं एंड्रोन घोटाला आपको मालूम है महाराष्ट्र में एक अमेरिकन कंपनी आई थी एंड्रॉन बहुत बड़ा घोटाला हुआ था उसमें उसका पैसा राष्ट्रीय संपत्ति क्यों नहीं और हमने सारे घोटालों की लिस्ट बनाई है सबसे पहला घोटाला हुआ था वीके कृष्ण मैन इस देश के रक्षा मंत्री थे उन्होंने कागज पे जीप खरीदी थी नेहरू जी के समय में हुआ था ये नेहरू जी प्रधानमंत्री थे वी के कृष्ण उनके रक्षा मंत्री थे उन्होंने जीप खरीदने का ऑर्डर दिया जीप आई नहीं और पैसे चले गए ऐसा हुआ था आजादी मिलते ही घोटाले शुरू हो गए थे इस देश और नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में कहा कि जो घोटाला करेगा भ्रष्टाचार करेगा मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दू तो जब वीके कृष्ण मरण का घोटाला निकला तो नेहरू जी से कहा गया लटकाओ इसको उल्टा बिजली के तार से तब नेहरू जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं नेहरू जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र की गाड़ी है ये बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलती ये नेहरू जी ने बेशर्मी के साथ कहा था पार्लियामेंट में कि ये जो डेमोक्रेसी है ना इसमें घोटाला तो जरूरी है भ्रष्टाचार तो आवश्यक है बिना भ्रष्टाचार के ये चलता ही नहीं है और वी के कृष्णानंदन को बिजली के तार से नहीं लटकाया गया बस उनसे इस्तीफा लिया गया था लेकिन वो नेहरू जी के मित्र अंतिम दिन तक रहे रोज शाम को नेहरू जी के साथ बैठते थे इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी उस समय जब आजादी मिली मिली थी हमें इसका माने बहुत सोच समझकर इस डेमोक्रेसी को हमारे पुधारियों ने चुना ताकि इसमें घोटाला करने का गुंजाइश रहे हम सुप्रीम कोर्ट को यही कहने वाले हैं कि आप तो ऑर्डर पास करो जैसे आपने यूरिया घोटाले में किया था वैसे आज करो और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को माने और ऑर्डर करे तो ये 300 लक्ष कोटी रुपए वापस आएगा ये एक रास्ता है वापस लाने का पैसा दूसरा रास्ता है हम भारत की पार्लियामेंट में एक कानून बनाएं और वो कानून ये कहे 15 अगस्त उन्नीस के बाद जितने घोटाले हुए वो सारा पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो इस कानून को बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा एक खासदार प्रस्ताव लाएगा बाकी सब खासदार उस पर बहस करेंगे बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन खासदार इसका विरोध कर रहा है आप अपने खासदार पर नजर रखना वो तो क्या कह रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान नंबर एक यही है पैसे इसी के तो पता चलेगा बेईमान कौन कौन है और अगर बेईमान खासदार ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा ईमानदार खासदार ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे 300 सौ लक्ष कोटी और बेईमान खासदार ज्यादा हुए संसद में तो हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में ऐसे एक भी बेईमान खासदार को हम जीत में नहीं देंगे किस देश के किसी भी मतदार से हम क्या करने वाले हैं उन बेईमान खासदारों की जो जन्म कुंडली हमने तैयार की है वो लोगों के सामने रखेंगे। कि देखो इसको वोट दोगे? जो इतना बड़ा लुटेरा जिसने पूरा खानदान लगा रखा है लूटने के लिए इनको चुन कर दोगे या किसी ईमानदार को चुन कर दोगे तो लोग हमें कहेंगे भाई ईमानदार तो है नहीं कोई ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है करें क्या हूं? दोनों डसने ढसने वाले एक सौ रूपये लूटता एक नब्बे रुपये लूटता हम करें क्या तो हमने संकल्प लिया है कि 2014 का जब चुनाव आएगा तो देश के सामने ईमानदार लोगों को लाएंगे और लोगों से कहेंगे इनको चुनकर भेजो और भारत में हमारी तैयारी है कि कम से कम 450 लोकसभा सीटों से हम ईमानदार खासदारों को ढूंढ ढूंढ चुनकर भेजेंगे भारत स्वाभिमान चुनाव नहीं लड़ेगा भारत स्वाभिमान पार्टी भी नहीं बनेगा भारत स्वाभिमान एक संगठन है जो लोगों की सेवा करने के लिए बना है ना ये पार्टी बनेगा ना ये चुनाव लड़ेगा लेकिन भारत स्वाभिमान पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार करेगा जैसे जेपी ने किया था 1977 में वैसा हम करने वाले माहौल बनाएंगे पूरे देश और उस माहौल में 400 खासदार आराम से चुनकर जाएंगे बिना पैसा खर्च किए चुनकर जाएंगे ये हमारी कोशिश है आपको मालूम है जेपी के समय में 1977 में जेपी चुनाव नहीं लड़े जेपी ने कोई पक्ष नहीं बनाया लेकिन जेपी ने पूरे देश में घूम घूमकर माहौल ऐसा बनाया वातावरण ऐसा बनाया कि जेपी के निवेदन पर तीन खासदार चुनकर गए और सब अपक्ष थे ध्यान से सुनना अपक्ष 377। ये सब अपक्ष खासदार जब चुनकर पहुंच गए लोकसभा में तब इन्होंने मिलकर पक्ष बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी पार्टी बाद में बनी चुनकर पहले गए तो ऐसा अगर भूतकाल में हो चुका है तो भविष्य में भी होगा हमारे पास पार्टी नहीं है हमें मालूम है जेपी के पास पार्टी नहीं थी हमारे पास पैसे भी बहुत नहीं है जेपी के पास भी पैसे नहीं थे बिना पैसे जेपी अगर 370 खासदारों को दिल्ली पहुंचा सकते हैं लोकसभा में तो बिना पैसे हम भी पहुंचा सकते हैं हो सकता है हम 400 को पहुंचा दें क्यों क्योंकि जेपी ने दक्षिण भारत को छोड़ा हुआ था आंदोलन किया था उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी जानते हैं लेकिन दक्षिण में वो नहीं गए पूरा केरल पूरा तमिलनाडु पूरा कर्नाटक पूरा आंध्र प्रदेश जेपी के आंदोलन से जुड़ा नहीं था तो ये चार राज्यों को जेपी ने छोड़ रखा था उत्तर भारत पश्चिम भारत और पूर्वी भारत इन तीन भारत के हिस्सों से तीन गए थे हमने दक्षिण को नहीं छोड़ा हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया तमिलनाडु हमारा अच्छा संगठन बन रहा कर्नाटक और भी अच्छा है केरल में अब शुरूआत हम करने जा रहे हैं पांडुचेरी में हमने शुरुआत कर दी है आंध्रा में हमारा संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया तो हमारा उम्मीद है कि हम तो 400 खासदारों को ला सकते हैं संसद में और ईमानदार लोगों को चुन चुन कर लाएंगे जो ये कानून बना दे कि 300 सौ लक्ष कोटी विदेशी बैंकों में जो है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है ये दूसरा रास्ता है अपने पास पैसे लाने का तीसरा एक रास्ता और है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके साथ हमें करार करें ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन एक करार हम अगर करें संयुक्त राष्ट्र के साथ और इस करार को हम सही करें और सही करने के बाद अपनी लोकसभा से उसकी अनुमोदना करें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिफिकेशन करार के रेटिफिकेशन होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ हमारा पैसा हमें दिलवा देगा 300 सौ लक्ष कोटी हमें कुछ नहीं करना वो ही दिलवा देंगे क्यों? क्योंकि उनका डंडा सभी देशों पे चलता है जिन सत्तर देशों की बैंकों में ये पैसा है उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र का डंडा चलता है हम उनकी मदद से ये पैसा ला सकते हैं और अभी अमेरिका ने ऐसा किया है हम भी कर सकते हैं ये बराक ओबामा जब जीत कर आया ना राष्ट्रपति इसने संयुक्त राष्ट्र के साथ करार किया ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन और उस करार को अमेरिकन पार्लियामेंट में रेटिफाई करा दिया इसने राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के बाद परिणाम क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अमेरिका के भ्रष्ट पुढ़ियों का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में 780 अरब डॉलर था वो वापस दिलवा दिया अभी अमेरिका को स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर मिला तो हमको क्यों नहीं मिल सकता हमारे पास भी ये रास्ता है। और इस रास्ते में तो फायदा यह है कि बराक ओबामा यह कर चुका है हमारे सामने उदाहरण है हम भी कर सकते हैं बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया हमको कोई मिल जाएगा अगले चार साल भारत माता कोई बांध थोड़ी है यहां पर कोई ना कोई निकलेगा अगले चार पांच साल में जो करेगा ये काम और बराक ओबामा ने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उसने कहा कि भारत की सरकार अगर ये प्रयास करेगी तो हम भारत की सरकार के साथ हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो बराक ओबामा ने उनके सामने प्रपोजल रख दिया कि आप मुझे ऑफिशियली कहो तो मैं पैसा दिलवाता हूं आपका प्रधानमंत्री चुप और उनके चुप होने का कारण आप जानते हैं अब बराक ओबामा आ रहा है भारत और उसके एजेंडे में सबसे पहले यही बिंदु है वो कहता है मैं भारत सरकार से बात करूंगा आपको क्यों नहीं ये पैसा वापस चाहिए मैं दिलवाऊंगा ना आपको रास्ता मैं बताऊंगा अब किसी ने पूछा <coughs> बराक ओबामा से कि आप भारत की इतनी मदद क्यों कर रहे हो तो वो कहता है कि भारत महान देश है क्यों महान देश है था महात्मा गांधी भारत में पैदा हुए इसलिए महान देश ये जो बड़ा पोवामा है ना इसके पूरे ऑफिस में एक ही पुढ़ारी की फोटो है वो महात्मा गांधी उसके अपने देश के किसी पुढ़ारी की फोटो उसके यहां नहीं है एक छोटी फोटो उसकी जेब में है मार्टिन लूथर किंग की लेकिन वो क्या था मार्टिन लूथर किंग तो महात्मा गांधी के चेले थे गांधी जी से सीखा उन्होंने सब किसी ने पूछा तुम गांधी जी को इतना क्यों मानते हो तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी जैसे लोगों के कारण ही गोरे देश में काला राष्ट्रपति बन सका अमेरिका में आप जानते पिचासी टका वोट गोरों के हैं पंद्रह टका वोट कालों के हैं फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बना क्योंकि महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो कभी अभियान दक्षिण अफ्रीका में किया था उसका परिणाम अमेरिका पे भी पड़ा और अमेरिका में कानून बदल हुआ नहीं तो अमेरिका में कानून ये था कि गोरा आदमी ही राष्ट्रपति हो सकता वो कानून बदल गया बराक ओवामा राष्ट्रपति बना वो कहता महात्मा गांधी ने मेरा रास्ता खोला इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं तो बराक ओवामा तैयार है संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ हम करार करें वो भी हमारी मदद करने को तैयार आप पूछो कि संयुक्त राष्ट्र को क्या पड़ी है हमारी मदद करने की उनकी एक दूसरी हेडेक है उनका ये कहना है कि ये जो भ्रष्ट पुडारियों का पैसा है विदेशी बैंकों में इसी में से आतंकवादियों को पैसा जाता है संयुक्त राष्ट्र चिंता कर रहा है कि सारी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है इस आतंकवाद के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो जाता है वो स्विस बैंकों से जाता है और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, है बान की मून उनका ये कहना है कि पुढ़ारियों के जो अकाउंट हैं, उन्हीं से सोर्स है आतंकवादियों के पैसे का और बानकी मून ने बहुत संकेत में ये बात कही है कि भारत के ऐसे कई भ्रष्ट पुभारी हैं जो आतंकवादियों से पूरे मिले हुए महाराष्ट्र में है दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए बहुत पुभारी हैं महाराष्ट्र जो दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट नहीं होने दे रहे क्योंकि वो अरेस्ट हुआ तो इनकी पोल खोलेगा तो चिंता की बात है संयुक्त राष्ट्र के लिए कि भ्रष्टाचार का पैसा आतंकवाद में खर्च हो रहा है तो वो ये कहते हैं कि आतंकवाद हमें खत्म करना है इसलिए बैंकों के अकाउंट को बंद करना पड़ेगा आतंकवादियों को ये धन मिलना बंद हो और इसके लिए वो सब पैसा उन देशों में वापस चला जाए जिन देशों से आया ये उनका इंटरेस्ट है तो हमारा तो लाभ तीन तरफ से हो सकता है हम चाहे तो संकल्प चाहिए बस रास्ता तो है अपने पास और एक रास्ता आखिरी रास्ता वो क्या है अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक भ्रष्ट आदमी पकड़ा गया वो पुणे में रहता उसका नाम है हसन अली सी ने उसके घर में जब रेड किया तो उसकी बहत्तर हजार कोटी की प्रॉपर्टी मिली हसन अली के तो हसन अली को पूछा गया तुम्हारे पास पैसे कहां से आए तो उसने कहा मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है मेरा कोई बिजनेस नहीं है मेरी कोई खेती नहीं है मेरा कोई फार्म नहीं है फिर इतना पैसा कहां से आया तो उसने कहा कि मैं भारत के भ्रष्ट पुढ़ियों का एजेंट हूं स्विस बैंक का तो पुढ़ारी जो पैसा वहां जमा करते हैं उसका मैं मीडिएटर हूं तो मैं जिनका पैसा जमा कराता हूं वो मुझे कमीशन देते हैं तो कमीशन में मुझे बहत्तर कोटी मिल चुका है कमीशन में बहत्तर हजार कोटी मिल चुका है तो असली पुढ़ारियों का कितना है सोचो हसन अली को पूछा गया कि ये तरीका क्या है तुमको कमीशन मिलने का तो उसने कहा कि कोई भी पुढ़ारी मेरे पास आता है और वो कहता है ये हजार कोटी रुपए स्विस बैंक में रखना है तो मैं उससे नोट लेता हूं इंडियन करेंसी में पैसे ले लेता हूं फिर मेरे एजेंट के मार्फत मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराता डॉलर में बदल कराता और वो डॉलर फिर स्विस बैंक में जमा होता है मतलब ये है कि नोट बाहर नहीं जाता नोट का डॉलर बदल होकर बाहर जाता यही बात है हवाला ट्रांजैक्शन इसी को कहते हैं नोट तो सब यही है किसी हसन अली के पास किसी और के पास 300 सौ कोटी के नोट यही है कहीं नहीं है यहीं पे है ये तीन सौ सो कोटी सोने में बदल हुआ है या डॉलर में बदल हुआ है और विदेशों में चला गया ये है वास्तविकता तो हमने एक योजना बनाई है कि ये तीन सौ लक्ष कोटी के जो नोट है इनको वापस ले लो रिजर्व बैंक की तरफ से एक आदेश करो कि 15 अगस्त उन्नीस के बाद जितने 1000 के नोट छपे हैं सब वापस लिए जाएंगे 500 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे 100 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार की रकम हजार पांच और 100 के नोटों में ही जाती है 50 के नोट में कोई किसी को रिश्वत नहीं देता कितना देगा ट्रक भर के ले जाना पड़े तो रिश्वत का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा ब्लैक मनी का पैसा हजार पांच सौ सौ के नोट में है तो हमारी योजना है भारत स्वाभिमान की हजार पांच सौ सौ के नोट हम रिकॉल करेंगे वापस लेंगे इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाएंगे और इसमें छ महीने का समय देंगे जिसके पास हजार के पांच के सौ के नोट है छह महीने में सब जमा करो बैंकों तो में लाके रख दो नहीं तो छह महीने के बाद वो कागज का टुकड़ा है उस पर से वो वाक्य हटा लिया जाएगा मैं धारक को हजार रुपए अदा करने का वचन देता हूं ये सेंटेंस हम हटा देंगे बस आपने देखा नोट में लगा रहता ये गारंटी जो है ये हटा देंगे और ये गारंटी हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को है पार्लियामेंट चाहे तो ये गारंटी वापस ले सकती है तो वो नोट नहीं है कागज का टुकड़ा है फिर तो जिन जिन के पास है हसन अली जैसे लोग ये सब डर के मारे जमा करेंगे क्योंकि छह महीने बाद वो कागज का टुकड़ा का है वो हजार रुपए नहीं है फिर तो डर के मारे ये लाएंगे तो सब धन निकलेगा तीन सौ लक्ष्य कोटि यही निकले और ये एक बार निकल आया तो काम खत्म अपना हम क्या करेंगे इनको कैंसिल करके नए नोट छाप देंगे वो अधिकार हमारे पास है जितने नोट आप रिकॉल करते हैं उतने ही नोट नए छाप सकते हैं नई सीरीज आप डाल सकते हैं तो सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा ये हमारे पास चौथा रास्ता है तो रास्ते चार हैं काम तो एक ही करना है जिस रास्ते से हो करना है और ये पैसा तो लाना है पाए लेकिन एक टक्का लोग ऐसे हैं एक से दो टक्का जो आधा खादी पहनते हैं और आधा टेरलिन टेरिकॉट पहनते हैं ऊपर का झब्बा उनका खादी का होता है नीचे का पेंट उनका टेरलिन टेरिकॉट का हो सकता है तो लगभग भारत में पंद्रह कोटी तक लोग हैं जो खादी पहनते हैं हमें इनकी संख्या दुप्पट करनी है तीस कोटी करनी तीस कोटी संख्या होते ही छह लाख गांव के पंद्रह कोटी लोगों को खादी बनाने का जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाए और कापूस अपने पास है तो हम नीति बदलेंगे अभी कापूस एक्सपोर्ट होता है हम कापूस एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे इस देश से कापूस का खादी बना एक्सपोर्ट करेंगे अभी हमारी सरकारों ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बना रखी है इसको रिवर्स करेंगे रॉ मटेरियल कुछ नहीं भेजना उसका फिनिश प्रोडक्ट बना भेजना उसी में फायदा है पंद्रह कोटी तो लोगों को काम मिलेगा और मेरे जैसे लोगों को अच्छी खादी मिलेगी तो मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप अभी से अपने जीवन में थोड़ी आदत डालो खादी पहनने की परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने खुद खादी पहनना अभी शुरू किया है उनका जो अंगवस्त्र है ना वो खादी का है अभी पहले कॉटन का होता था अभी वो खादी का है और उनका कहना है कि जब मैं पहनूंगा तब मैं सबको कहूंगा तो मानेंगे लोग तो हमारे योग शिक्षकों ने भी शुरू किया है आप भी थोड़ा इसमें मदद कर दो आप अपने जीवन में एक छोटा सा नियम ले लो कि मैं जितने कपड़े हर साल खरीदता हूं उसमें 10 टका पंद्रह टका बीस टका खादी का ही खरीदूंगा लातूर में खादी भंडार है बहुत अच्छा खादी भंडार है लातूर के अलावा सब जगह मराठवाड़ा में पूरे महाराष्ट्र में हर जगह खादी भंडार है आप उनसे खादी खरीदो ताकि लोगों को काम मिले और हमारे शेतकड़ी को कापूस का भाव मिले कापूस का अच्छा भाव देना है तो उसका सबसे आसान तरीका है खादी पहने कापूस को भाव और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी क्योंकि वो कहते कहते मर गए कि भारत का हर व्यक्ति खादी पहने तो ये देश स्वावलंबी होगा समृद्ध होगा स्वदेशी होगा तो उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो भी हम खादी पहने और अपने लोगों को काम देना है तो भी खादी पहने और देश के चार लाख से ज्यादा गांव में उद्योगों को मदद करें ऐसी हमारी दूसरी योजना है पांच लाख से ज्यादा गांव है जहां गाय है भारत में और बैल है गाय का जो मूत्र है यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं पतंजलि योगपीठ इस समय गाय का मूत्र खरीदता है शेतकारी नागरिकों से आठ रुपए लीटर और उस खरीदे हुए गोमूत्र से हम बनाते हैं औषधि और वो औषधि भारत और दुनिया में बिकती है आप पतंजलि चिकित्सालय में आंख में डालने वाली जो औषधि मांगेंगे ना वो गोमूत्र से ही बनी है। और इतने चमत्कारी उसके परिणाम में चश्मा उतर जाता है खत्म हो जाता है, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है रेटिनल डिटेचमेंट ठीक हो जाता है दुनिया में आंखों की जो बीमारियां ठीक नहीं होती वो गोमूत्र की औषधि से ठीक होते हैं। रेटिनल डिटेचमेंट सारी दुनिया में एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती उसका ऑपरेशन भी नहीं है लेकिन गोमूत्र की हमारी जो औषधि है पतंजलि चिकित्सालय में मिलती है वो रेटिनल डिटेचमेंट खत्म कर देती है सारे दुनिया के चिकित्सक हैरान है कि ये क्या चमत्कार आप लोग करते हैं उसमें चमत्कार कुछ नहीं है गाय का मूत्र मुख्य औषधि उसकी गोमूत्र ऐसे गोमूत्र से अड़तालीस औषधि बनाई जा सकती है भारत के ५ लाख गांव में गाय है तो हम चाहते हैं कि पांच लाख गांव में गोमूत्र कलेक्शन के सेंटर बने जैसे दूध कलेक्शन के सेंटर है वैसे मूत्र कलेक्शन के सेंटर हम बनाने वाले और हर किसान जो गाय पालता है उसको एक गाय तीन से चार लीटर मूत्र एक दिन में दे देती है तो बत्तीस से चालीस रुपए की इनकम उसकी मूत्र से होती है पांच लाख गांव में हर शेतक़री को यह हम मदद कर सकते हैं। फिर गाय का शेन भी है गाय के शेण से खत बनता है गाय के शेण से साबुन बनता है गाय के शेन से धूप बनती है गाय के शेन से अगरबत्ती बनती है गाय के शेन से शैम्पू बनता है गाय के शेन से पचास वस्तुए बनती वो गांव गांव में बनवाना है उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले आप बोलोगे ट्रेनिंग कौन देगा हमारे योग शिक्षक देने वाले जो गांव गांव जाकर योग सिखाते हैं वही गांव गांव जाकर गोमूत्र से औषधि बनाना भी सिखाएंगे वही शेन से वस्तुएं बनाना सिखाएंगे थोड़े दिन में ये काम हम शुरू करने वाले तो भारत के पांच लाख गांव में कोटी कोटी शेतकारी को इससे रोजगार मिलेगा और इससे गाय की इज्जत भी बढ़ेगी और गाय कतल होना भी बंद होगा जब गाय का मूत्र बिकेगा गाय का शेन बिकेगा तो कौन शेतकारी है जो गाय को कसाई को देगा क्योंकि शेन और मूत्र तो जीवन के अंतिम दिन तक गाय से मिलता है दूध तो थोड़े दिन मिलता है गाय से लेकिन शेन और मूत्र तो हमेशा मिलता है तो हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश के शेतकी को कि दूध मिले तो बोनस है शेन और मूत्र उसकी असली इनकम है तो शेतकी गाय पालेंगे शेन और मूत्र के लिए दूध तो उनको बोनस में मिलेगा तो पांच लाख गांव में हमें यह उद्योग करना है और इसी उद्योग का एक छोटा पार्ट है गाय के शेन से गैस निकलती है जिसको हम सभी जानते हैं गोबर गैस इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं मीथेन गैस ये मीथेन गैस से सभी गाड़ियां चल सकती हैं। इसका परीक्षण करके देखा हम लोगों ने मीथेन गैस से कार चलती है बस चलती है ट्रक चलता है बस करना क्या है कि शेर में से जो गैस निकला इसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरना है और वो सिलेंडर गाड़ी में लगाना है गाड़ी चलेगी आप और खर्चा कितना आता है पंद्रह पैसे किलोमीटर खर्च आता है गाड़ी चलाने का खर्च पेट्रोल में साढ़े सात रुपए किलोमीटर का खर्च है डीजल में साढ़े तीन चार रुपए का है और शेण से पंद्रह पैसे बीस पैसे किलोमीटर का खर्च तो हमारी योजना है कि सारे देश में से शेण इकट्ठा करें गैस निकाले उस गैस को सिलेंडर में भरे गांव गांव ये इंडस्ट्री चलेगी सिलेंडर बनाने का काम सिलेंडर में भरने का काम कंप्रेशर बनाने का काम कंप्रेशर इंस्टॉल करने का काम इतना बड़ा काम होने वाला है ये चार पांच साल ऐसी हमारी एक तीसरी योजना है भारत के सारे तीन लाख गांव में आम पैदा होता है मैंगो ये आम बाजार में पंद्रह बीस रुपए किलो बिकता है लेकिन इसी मैंगो का माजा जब बनता है या फ्रूटी जब बनता है तो ढाई रुपए लीटर बिकता है दो रुपए लीटर बिकता है तो शेतकारी को हम कहेंगे आम मत बेचो मांजा बना के बेचो हम वो बिकेगा ढाई रुपए लीटर अब पीने वाले हैं इस देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है हा पंद्रह रुपए किलो का शुद्ध आम नहीं खाएंगे 200 रुपए किलो का मांजा पिए ऐसे मूर्खों के मूर्ख हैं इस देश में और इन्हीं मूर्खों को लूटने के लिए विदेशी कंपनी आती है तो हम शेतकारी को कहेंगे तुम ही करो ये काम विदेशी कंपनी का माजा लेने से अच्छा है गांव गांव का शेतकारी तैयार करे वो बिके पूरे देश में आम का माजा भी बन सकता है आम का अचार भी होता है आम का मुरब्बा भी होता है आम की चटनी भी होती है आम का पापड़ भी होता है आम से 50 प्रोडक्ट बनते हैं और एक अद्भुत बात बताता हूं आम की जो गुठली होती है ना उसका तेल निकलता है और दुनिया में सबसे महंगा बिकता है मैंने अमेरिका और यूरोप के मार्केट में पता किया आम की गुठली का तेल 9000 रुपए लीटर है नाइन थाउजेंड रुपीज पर लीटर और जो खरीदते हैं ना वो बोलते आप जितना बेचो हम ले लेंगे मैं पूछा उनको तुम्हारे क्या काम का उन्होंने कहा इससे हम बहुत सारी मेडिसिन बना लेते हैं तो आम की गुठली का तेल 9000 रुपए लीटर है और को यह महित नहीं है वो फालतू में गुठली फेंक रहा है आम चूस रहा है गुठली फेंक रहा है मत फेंको इसको संभाल के रखो एक दिन हम लेंगे आपसे ये सब घर घर में कचरा पेटी में ये संभाल के रखो या तो आम की गुठली से आम का झाड़ बनाओ नहीं तो उसको फेंको मत बेकार में उसमें से तेल निकालना है हमको गांव गांव ये इंडस्ट्री लगानी है अभी तक हम निकालते थे शेनदाना तेल अभी तक निकालते थे तिल का तेल अभी तक निकालते थे नारियल का तेल अब निकालेंगे आम की गुठली का बहुत महंगा है अच्छी कीमत मिलेगी और भारत के साढ़े तीन लाख गांव में आम है और डेढ़ लाख गांव ऐसे हैं जहां आम हो सकता है तो हम प्रमोशन करेंगे आम के झाड़ लगाना आम के बगीचे लगाना ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है भारत के तीन लाख गांव में गेहूं होता है गेहूं तो गेहूं तो कोई नहीं खाता गेहूं का आटा खाते हैं सब गेहूं बिकता है किलो आटा बिकता है छब्बीस तो शेतक समाज को बताना है गेह मत बेचो आटा बेचो आटा कैसे बनेगा वो घंटी चलाएंगे गांव गांव चक्की चलाएंगे आटा बनेगा आटा बनेगा वो बिकेगा 26 रुपए किलो और बेचने में हम मदद करेंगे और ये जो हाथ वाली घंटी होती है ना इसका आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो उस आटे की रोटी आप खाओ तो कभी एसिडिटी हाइपर एसिडिटी कुछ नहीं होता अच्छे से हजम होता है और उस घंटी को चलाओ तो तन अंदर चली जाती है पेट अंदर चला जाता है हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है जो आई और ताई पंद्रह मिनट रोज चलाए उसको नॉर्मल डिलीवरी होती है ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता बच्चे के जन्म के लिए कितनी अद्भुत चीज है जो हमारे देश ने बनाई हाथ की घंटी जिसने भी इसका इन्वेंशन किया बहुत दिमाग वाला कोई व्यक्ति रहा हो वो मशीन से जो आटा बनाते हैं उसमें क्वालिटी नहीं है पोषकता उसकी जल जाती है तो देश के तीन लाख गांव में हम ये काम करवा सकते हैं और आटा ही नहीं बनेगा उसमें से सूजी बनेगी मैदा बनेगा दलिया बनेगा उसका तीन पट लाभ शतकी को मिलेगा ऐसे ही भारत में लगभग डेढ़ से दो लाख गांव में बटाटा पैदा होता है हम शेतकड़ी को कहेंगे बटाटा मत बेचो चिप्स बेचो बटाटा दस रूपये किलो है चिप्स चार रुपए किलो अंकल्स चिप्स रफल्स चिप्स होस्टेस चिप्स और तो खाने वाले मूर्ख हैं फिर मैं बोल रहा हूं बस बारह रुपए किलो का बटाटा नहीं खाते चार सो किलो का चिप्स खाते तो शेतक़री को समझाएंगे कि चिप्स बेचो और चिप्स बनाना सब घर में संभव है कोई भी आई बना सकती है आसान है कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं एक लाख से ज्यादा गांव है भारत में जहां टमाटर है टमाटर टमाटर का सॉस बनता है और वो 200 रुपए किलो बिकता है मैगी और टमाटर 10 रुपए किलो में सड़ता है तो शेतकड़ी को कहेंगे टमाटर मत बेचो सॉस बेचो खाने वाले है ना मूर्ख 200 रुपए किलो का टमाटो सॉस तो देंगे उनको जब विदेशी ये सब बेच रहे हैं आके बीस हजार मील दूर से अमेरिकन कंपनी आके ये बेच रही है टोमेटो सॉस हम क्यों नहीं बेचे हमारे देश में ऐसे सौ उद्योग गांव गांव लगाने हैं इसमें 10 लाख कोटी रुपए खर्च होगा रकम अपने पास 300 सौ लक्ष कोटी की है 10 लक्ष कोटी खर्च करेंगे क्या फर्क पड़ता है और ये खर्च करने से चौसठ कोटी लोगों को रोजगार मिल जाएगा हर गाँव फिर उसके बाद हमारी अगली योजना है चार लक्ष्य कोटी खर्च करेंगे तो हर गांव को 24 तास बीज देंगे हर गांव को 24 तास करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम दे सकते हैं चार लक्ष्य कोटि का खर्चा है बस तो क्या मुश्किल है तीन सौ लक्ष्य कोटी है अपने पास चार लक्ष्य कोटि खर्च करेंगे सात लक्ष्य कोटी खर्च करेंगे तो हर गांव को सड़क बन जाएगी वैसी सड़क बन जाएगी जैसे दिल्ली में राजपथ है जो सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है वो हर गांव में हम दे सकते हैं सात लक्ष्य कोटी बारह लक्ष्य कोटी खर्च करें हर गांव को स्कूल और हॉस्पिटल मिल जाएगा आयुर्वेद का पंद्रह लक्ष्य कोटी खर्च करें तो हर एक हरेक करी के क्षेत्र को पानी मिल जाएगा अभी चालीस टक्का शेती को ही पानी है साठ टक्का शेती आधारित है इस पूरी खेती को हम पानी देना चाहते हैं और ये सारा खर्च 50 लक्ष्य कोटी में होगा और रकम 300 सौ लक्ष कोटी है आराम से खर्च करेंगे 250 सौ लक्ष कोटी बचेगा उस बचे हुए को बैंक में जमा कर देंगे फिक्स में उसका एक वर्ष का ब्याज मिलेगा 25 लक्ष कोटी और ये ब्याज जो है ना टोटल टैक्स कलेक्शन से जास्ती है हमारा टैक्स है ना 21 लक्ष कोटी का ब्याज ही हमें मिल जाएगा 25 लक्ष कोटी का तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं सारे देश में टैक्स खत्म सबसे पहले इनकम टैक्स खत्म करेंगे इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म पता है कैसे इनकम के टैक्स का कानून है वो ये कहता है कि आप सौ रुपए कमाओ सरकार को तीस रुपए दो तो सत्तर रुपए व्हाइट मनी है नहीं दिया तो सौ रुपए ब्लैक मनी है। ये है कानून कानून बदल दो इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं तो जो सौ रुपए है वो सब व्हाइट मनी है सब सफेद धन है तो ब्लैक मनी है ही नहीं ब्लैक मनी नहीं होगा तो कोई घुस देने वाला नहीं दे नहीं सकता पैसा काला होता तभी घूस दी जाती है रिश्वत दीना सफेद पैसा है कोई नहीं देने वाला तो सारे पुडारी भूखे मरेंगे फिर कोई इनको नहीं देगा डोनेशन अभी तो डर के मारे देते हैं हम पुटारियों को पता नहीं क्या करेंगे और वो डर के मारे हम ब्लैक मनी देते हैं आपके पास मनी ब्लैक रहेगा ही नहीं आप दोगे क्या कोई नहीं देने वाला तो सारे देश का ब्लैक मनी भी वाइट हो जाएगा 60 लक्ष कोटी का ब्लैक मनी वाइट होगा इनकम टैक्स हटाने के बाद और सब ईमानदार हो जाएंगे अभी क्या होता है इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए हम इनकम को छुपाते हैं जब इनकम टैक्स ही नहीं है तो इनकम छुपाने की गरज नहीं सब इनकम ओपन हो जाएगी इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज हम खत्म करेंगे सेंट्रल एक्साइज के कारण लोग उत्पादन छुपाते हैं उत्पादन छुपाने की जरूरत नहीं उत्पन्न को खुला करो जितना उत्पन्न है बताओ वैल्यू है टैक्स चोरी करने के लिए बिक्री को छुपाते हैं हम टैक्स ही हटा देंगे बिक्री कोई क्यों छुपाए तो बिक्री खुल जाएगी उत्पन्न खुल जाएगा आमंदनी खुल जाएगी तो देश तो अपने आप ईमानदार हो जाएगा और उत्पन्न बढ़ेगा आमंदनी बढ़ेगी बिक्री बढ़ेगी तो उसका सारा लाभ समाज को मिलेगा और अंत में पता है क्या होगा जब इनकम पे टैक्स नहीं होगा तो कोई पैसा देश के बाहर विदेशी बैंक में जमा होगा ही नहीं ये काम हम करने वाले हैं। टैक्स के सिस्टम को खत्म करना क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया हुआ है हमें लूटने के लिए हमें उसकी गरज नहीं फिर इस सिस्टम को खत्म करने के बाद ये कलेक्टर कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर इस सिस्टम को भी खत्म करना इनकी गरज क्या इनकी जरूरत क्या जब अपने को लूटना नहीं है तो कलेक्टर की क्या जरूरत कमिश्नर की क्या जरूरत तो आप बोलेंगे प्रशासन कैसे चलेगा महात्मा गांधी ने इसके लिए पूरी ड्राफ्टिंग करके रखी है कि कलेक्टर कमिश्नर को हटाकर कैसे हम सिस्टम को चला सकते हैं वो हमारे पास है महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा मेहनत करके बनाया हुआ ड्राफ्ट है उन्होंने कल्पना की थी लोग प्रशासन वो है हमारे पास उसको लागू करेंगे और इसमें गुंजाइश कम से कम रहेगी गांधी जी ने कहा था लोक प्रशासन होगा और लोक सेवक होंगे अधिकारी कोई नहीं होगा इस देश में फिर हमें न्याय व्यवस्था बदलनी है हमारी जो जुडिशियल सिस्टम में कानून है आईपीसी सीआरपीसी ये बदलने क्योंकि बहुत रद्दी कानून है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी हुई 35,000 लोग मरे हमारा जजमेंट आया दो साल की सजा ये है हमारा न्यायतंत्र पैंतीस हजार लोग मर गए और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको दो वर्ष की सजा मिली और उसमें भी बेल बेल कभी भी ले सकते हैं और उन्होंने और सब छूट गए सुबह सजा नहीं, नहीं, शाम को सब छूट गए इतना रद्दी न्याय व्यवस्था हमें नहीं चलाना इसको बदलना है फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है ऐसी भारत की सभी व्यवस्थाओं को बदलना है जो अंग्रेजों के समय से है मैकॉले ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया ये बदलना है अंग्रेजी भाषा को भी हटाना है हमारी शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा को लाना है महाराष्ट्र के लोग मराठी में पढ़ें, कर्नाटक के कन्नड़ में तमिल के तमिल में केरल वाले मलयालम में मातृभाषा में पूरा शिक्षा बचपन से लेकर उच्च शिक्षण तक सब मातृभाषा और देश के काम आने के लिए एक राष्ट्रभाषा बनानी 80 टका लोग भारत में हिंदी समझते हैं और बोलते हैं और पंचानवे टका लोग हिंदी समझते हैं बोल नहीं पाते तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है संस्कृत उसकी सहयोगी भाषा हो सकती है तो शिक्षण में परिवर्तन करना और ये सारे परिवर्तन कुल मिलाकर 64 फोर है चौसठ काम करने हैं और उसके लिए हमने तय किया है कि अगले चार साल में इस भारत स्वाभिमान के पांच कोटी मेंबर बना के ये सब काम कर देंगे एक आखिरी काम और करना है हमको कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम 250 सौ पचास कोटी बैंक के डिपोजिट में रख के हर साल पच्चीस लक्ष कोटी का इनकम कर सकते हैं देश का टैक्स हटाने के लिए आसान है ये पच्चीस लक्ष कोटि की इनकम अनंत काल तक होने वाली जब तक आपकी मूल पूंजी बैंक में है तब तक यह इनकम होने वाली है और हमने सारे कैलकुलेशन करके देख लिया कि पांच साल के बाद हमको इस इनकम की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि पांच साल में 125 लाख पच्चीस कोटी आ जाएगा और भारत के 680 शहरों को सारा विकसित हम कर देंगे गांव विकसित हो जाएंगे 50 लक्ष्य कोटि में शहर विकसित हो जाएंगे 125 सौ पच्चीस कोटी में तो 6 साल के बाद तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम करेंगे क्या 25 लक्ष कोटि का पैसे तो आने ही वाले विकास तो हो गया अब क्या करें तो हमने उसकी योजना बनाई है कि वो 25 लक्ष कोटी भारत के पड़ोसी देशों को मदद में खर्च करेंगे और ऐसे सत्तर देशों की सूची हमने बनाई है जिनको हम मदद करेंगे उसमें दो देश नहीं है एक पाकिस्तान और एक चीन बाकी सत्तर देश हैं, उनको हम मदद करेंगे अपनी तरफ से तो उनकी गरीबी बेकारी भी हम दूर करेंगे उनकी गरीबी बेकारी अगर हमने दूर कर पाई तो वो हमारे दोस्त हो जाएंगे ऐसे सत्तर देश हैं, इनको दोस्त बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ना है 300 सौ लक्ष कोटी उन्होंने जो लूटा है वो वापस ला आप बोलेंगे ये सत्तर देश क्यों चाहिए हमें अंतर्राष्ट्रीय अदालत है एक दुनिया में जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कोई बड़ा मुकदमा लड़ने के लिए एक तिहाई देशों का समर्थन लगता है दुनिया में समय 200 देश है हमें सत्तर देशों का समर्थन चाहिए वो सत्तर देशों को हम पहले मदद करेंगे बाद में वो हमारा समर्थन करेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ केस रजिस्टर होगा उस केस में हम डॉक्यूमेंट्स देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कि कब किसने कितना लूटा ये पैसा वापस चाहिए और ब्याज सहित चाहिए बहुत सारे विशेषज्ञों को तज्ञ लोगों को मैंने बात की है तो वो ये कहते हैं कि इस मुकदमे को तो आप तुरंत जीत जाएंगे इसमें बस इतनी ही देरी है कि जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं लूट के वो सब आपको इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट करने हैं फैसला तो आपके पक्ष में आएगा तब साढ़े चार सौ लक्ष कोटी इंग्लैंड से वापस लेंगे और ये रुपया हम गोल्ड में लेंगे सोने में लेंगे पांड में नहीं लेंगे क्योंकि पौंड में अगर हमने ये लिया तो ये पैसा तो भारत में आते ही पौंड क्रैश हो जाए उसमें तो फायदा नहीं डॉलर में भी नहीं लेंगे क्योंकि डॉलर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है वो भी क्रैश होगा हम लेंगे गोल्ड में ये, तो आप बोलेंगे क्या गोल्ड है अंग्रेजों के पास है ना हमारा लूटा हुआ सब रखा है ब्रिटेन के म्यूजियम्स में आप जाओ तो भारत से लूटा हुआ उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ हमारा तो सोमनाथ का मंदिर जो था ना सोने का जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था महमूद गजनबी उसका दरवाजा उखाड़ के ले गया था सोमनाथ के मंदिर का वो सोने का दरवाजा मैंने देखा वो लंदन में रखा है सोने का दरवाजा मैं वहां पूछा एक अंग्रेज को कि ये तुमको किसने दिया उसने कहा हम महमूद गजनबी को लूट के लाए थे इसे है हमारा वो रखा है लंदन में वही ही लेंगे पहले और ऐसी सोने के सिक्के वहां रखे हैं सोने की तलवारें, सोने के कप और बशी बहुत कुछ पड़ा है वो ले लेंगे सब सोने के रूप और साढ़े चार सौ लक्ष कोटी का सोना अगर है हमारे पास तो कभी भी इतनी रकम हम प्रिंट करके मार्केट में डाल सकते हैं कोई रोक नहीं सकता साढ़े चार सौ लक्ष कोटी का करेंसी हम प्रिंट कर सकते और साढ़े चार सौ लक्ष कोटी अगर हमने डिपॉजिट कर दिया रिजर्व बैंक में तो भारत के रुपए की ताकत 50 पट बढ़ जाएगी एक दिन में विद इन वन डे और रुपए की ताकत 50 पट बढ़ी तो डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा फिर डॉलर रुपया अगर बराबर हुआ तो चार कोटी भारतवासी जो अमेरिका और यूरोप में यह सब वापस आ जाएंगे क्योंकि तो ये इसलिए बाहर गए थे कि एक डॉलर में 50 रुपया अभी एक डॉलर में एक रुपया हो गया तो करेंगे क्या जब थोड़ी मारेंगे वहां वापस आएंगे और ये चार कोटी भारतवासी अगर आ गए तो इनका जो ब्रेन है वो देश के लिए काम में आएगा अभी ये अमेरिका की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे लिए सेवा में इनको लगाना है क्योंकि हमने पढ़ाया इनको हमने खर्च किया इनके ऊपर और सेवा हमें का दे रहे हैं अमेरिका में नासा जो संस्था है उसमें 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भारत के हैं ये सब वापस अगर आ जाए तो नासा जैसी हम सौ संस्थाएं बना सकते हैं अमेरिका में एम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तैतालीस टक्का इंजीनियर भारत के हैं ये वापस आने चाहिए अमेरिका में सिलिकॉन वैली है उसमें फिफ्टी इंजीनियर भारत के हैं ये आने चाहिए वापस और इनको लाने का एक ही तरीका डॉलर रुपया बराबर करो नहीं तो नहीं आने वाले ये इनको देश से प्रेम नहीं है देश से प्रेम होता तो ये भागते नहीं से इनको प्रेम है डॉलर से और डॉलर को क्रैश करा दो ये अपने आप भाग के वापस आएंगे ये रह ही नहीं पाएंगे वहां तो। और एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि एक रुपए में सात डॉलर हो जाएगा यह आप बहुत जल्दी देखेंगे अगले पांच से सात साल और अगर एक रुपए में सात डॉलर हो गया तो आप सोचो ये देश कहां से कहां पहुंचेगा एक ही कैलकुलेशन बताता हूं कि अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आठ लक्ष कोटि का ये एक्सपोर्ट हो जाएगा चार सौ लक्ष कोटि का और चार सौ लक्ष कोटि का एक्सपोर्ट माने इनकम हमारी और अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं पंद्रह लक्ष कोटी का ये इम्पोर्ट रह जाएगा पचास हजार कोटि का इम्पोर्ट तो कम होगा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा तो ट्रेड सरप्लस होगा और वो ट्रेड सरप्लस हम चीन से ज्यादा करेंगे अमेरिका से भी ज्यादा करेंगे तो भारत चीन और अमेरिका से भी आगे जाएगा सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना है इस भारत को क्योंकि भूत में ये दुनिया का विश्व गुरु था भविष्य में भी इसको विश्वगुरु ही बनाना है ठीक तो अब की बार भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है सोने का शेर बनाना है सोने की चिड़िया था तो सबने लूटा सोने का शेर होता तो छू के देखे कोई शेर को नहीं लूट सकते चिड़िया को लूट लेते हैं तो अब इस देश को सोने का शेर बनाना है यही सपना है भारत स्वाभिमान का आपको लगेगा कि अभी तो यह सपना है हां अभी यह सपना है चार साल बाद हकीकत बनेगा और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है एक दिन के बाद वो हकीकत बन जाता है चौदह अगस्त 1947 तक हम आजाद होंगे वो सपना था पंद्रह अगस्त सैतालीस को हम आजाद हो गए हैदराबाद रियासत भारत में रहेगी ये सपना था स्वामी रामानंद तीर्थ का लेकिन यह हकीकत बन गया अठारह में लड़त होगी अंग्रेजों से यह सपना था परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती का थोड़े दिन में हकीकत बन गया हर सपना हकीकत बनता है सपना देखने वालों की ताकत कितनी है यह महत्व की बात और मैंने देखा है इस देश में कि सन्यासी का सपना जल्दी हकीकत बनता है एक आम आदमी का सपना तो देर में बनता है हकीकत लेकिन सन्यासी का सपना तो सबसे जल्दी हकीकत में बदलता है क्योंकि भगवान भी उसमें मदद करता है मैं आपको दो उदाहरण देके मेरा व्याख्यान पूरा करूंगा एक संन्यासी हुए अपने महाराष्ट्र में परम पूजनीय स्वामी समर्थ गुरु रामदास। इनका सपना क्या था इनका सपना था औरंगजेब का साम्राज्य दक्षिण भारत से समाप्त करना वो सपना उन्होंने देखा क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा था हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा था हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था हिंदुओं पे उसने टैक्स लगा रखा था जजिया कर बहुत अत्याचार समर्थ गुरु ने सपना देखा कि औरंगजेब का तो समाप्ति होना ही चाहिए शासन का भगवान ने उसमें मदद किया और भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भेज दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के सत्रहवें साल में समर्थ गुरु का सपना पूरा कर दिया सत्रह साल की उम्र में दक्षिण भारत से पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था औरंगजेब का और औरंगजेब भागकर उत्तर में गया फिर मर गया और उसके बाद 1707 में तो मुगल शासन ही समाप्त हो गया पूरे देश में तो एक सन्यासी ने सपना देखा था कि दक्षिण भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त हो और 1707 में पूरे भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया सन्यासी का सपना ऐसा होता है। एक सन्यासी थे स्वामी रामानंद तीर्थ उन्होंने कभी सपना देखा था कि हैदराबाद की रियासत भारत में रहेगी क्योंकि हैदराबाद का निजाम भूलता रहता था कि मुझे तो पाकिस्तान जाना है स्वामी रामानंद तीर्थ का कहना था कि पाकिस्तान जाना है तो निजाम जाए रियासत तो भारत में रहेगी भगवान ने इस सपने को पूरा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो सपना पूरा किया स्वामी रामानंद तीर्थ का ऐसे ही परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने अब सपना देखा है कि विदेशों में जमा भारत का धन वापस लाना है देश को समृद्धशाली बनाना है भ्रष्टाचार मुक्त करना है गरीबी बीमारी बुराइयों से मुक्त करना है अब इस सपने को पूरा करने के लिए भगवान ने आप सबको भेज दिया मैं आप सब इसी सपने को पूरा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम और आप पुराने जन्म के कोई सहयोगी हैं कभी हम इकट्ठे हुए थे अठारह में तब एक सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती तब हम भगत सिंह नाफ करना हम तब नाना साहब पेशवा तांतिया टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना फडनवीस वास्तु जलवंत फड़के इन सब नामों में इकट्ठे हुए थे अब फिर आए जन्म लेके आत्मा वही है हम में शरीर बदल गया नाम बदल गया क्योंकि भगवान को फिर हमसे कुछ करवाना है तो हमको फिर इकट्ठा किया और अब भी हमको इकट्ठा करने में एक संन्यासी की ही भूमिका है अठारह में भी एक सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया 2010 में भी एक सन्यासी हमको इकट्ठा कर रहा तो मुझे लग रहा है कि भारत का इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप को अब बस हमें सपने को पूरा करने में जितनी जल्दी और जितनी ताकत से लगेंगे परिणाम उतनी जल्दी आने वाला है हमें चार साल में ये करना है आपका इसमें सहयोग मिले ये हमारी अपेक्षा है आप क्या सहयोग करें इस सपने को पूरा करने के लिए पहला काम कि आप हमारे मेंबर बने भारत स्वाभिमान का मेंबर बनने के लिए एक फॉर्म है बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे मिलेगा आप ले जाइए उसको नाम पता फोन नंबर भर के दे दीजिए जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपसे इक्यावन रुपए का दान चाहिए हमें जो व्यक्ति शहर में रहते हैं उनसे हम इक्यावन रुपए दान लेते हैं जो गांव में रहते हैं उनसे ग्यारह रूपए दान लेते हैं तो आप इक्यावन रुपए जो दान करेंगे ऐसे पांच कोटी लोगों का दान इकट्ठा करके हमें ये लड़ाई पूरी लड़ने है। हमने ये संकल्प लिया है कि किसी करोड़पति व्यक्ति से सौ दो सौ कोटी नहीं लेना उससे ज्यादा अच्छा है पांच कोटी नागरिकों से इक्यावन इक्यावन रुपए लेना पांच कोटी शेतकरी से ग्यारह ग्यारह रूपए लेना हमारा काम पूरा करने का ये हमने रास्ता निकाला क्योंकि शेतकरी का पैसा ईमानदारी का है और वो पैसा हमको ईमानदार बनाएगा और किसी बेईमान से सौ कोटी ले लें तो हम भी बेईमान हो सकते हैं और हमारे यहां ये कहा जाता है कि जो धन देता है ना वो धुन बजवाता है किसी ने सौ कोटी दिया तो उसी का गाना गाना पड़ेगा हम नहीं गाना चाहते उसका गाना हम तो पांच कोटी शेतकारी से ग्यारह रुपए रूपये इकट्ठा करेंगे पांच कोटी भारत के नागरिकों से जो शहर में रहते हैं इक्यावन इक्यावन इकट्ठा करेंगे हमारा काम उतने में हो जाने वाला है इसलिए आपसे दान भी चाहिए और आपकी मेंबरशिप भी इस काम के लिए चाहिए जितना जल्दी आप मेंबर बने और 10 लोगों को मेम्बर बनने को तैयार करें वो दस लोग और दस को मेंबर बनने को तैयार करें तो बहुत जल्दी पांच साल में ये काम होना है आप सब इसमें लग जाएं काम तो होने ही वाला है क्योंकि काम सन्यासी ने शुरू किया है भगवान वो करवाने ही वाला है हम अगर लग जाएंगे तो यश हमको मिलेगा नहीं लगेंगे तो अपयश आपको मिलेगा सन्यासी का तो यश भी नहीं होता अपयश भी नहीं होता सन्यासी की सत्ता नहीं होती सिंहासन नहीं होता जो होता है वो नागरिकों का होता है तो हम सब लगेंगे तो भविष्य में हमारे जो बेटे बेटियां हैं उनको गर्व से कहेंगे कि देखो भारत स्वाभिमान में मैं भी शामिल था जब ये 300 सौ लक्ष्य कोटी रुपए विदेशों से वापस आया था गर्व से हम कहेंगे तो आपको गर्व हो अपने आप पर आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सफलता मिले इस अभियान को ऐसी भावना के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हॉल के बाहर जाएं तो फॉर्म लेके जाएं मेंबरशिप का और एक एक फॉर्म की दस फोटोकॉपी कराएं और उसको लोगों को दें ताकि वो भी इस अभियान में जुड़े एक छोटी सी आखिरी बात कि जो कुछ मैंने आपसे कहा ये बातें आप लोगों को कहें वॉक वॉक वॉक एंड टॉक टॉक टॉक ये हमारा प्रिंसिपल बने लोगों से जाएं बात करें बात करें फिर वो, दो, वो लोगों से बात करें ऐसे पूरे देश में ये बात फैल जाए हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है शब्द जो होता है ना ब्रह्म होता है शब्द में बहुत ताकत होती है लिखा गया हो या बोला गया हो लिखे हुए शब्दों की ताकत बोले हुए शब्दों की ताकत किसी भी देश में क्रांति कर देती है व्यवस्थाओं को बदल देती है तो जो शब्द मैंने बोले ये आप दूसरों को बोले दूसरे दूसरों को बोले बहुत लोग ये कहते हैं कि याद नहीं रहेंगे ये सब आंकड़े आपके तो इसके लिए मैंने एक सीडी बनाई है आप वो सीडी बाहर ले सकते हैं सीडी पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है आप एक दो सी लीजिए उसकी सौ कॉपी बनाइए पांच बनाइए हजार बनाइए सबको बांट दीजिए मैं कभी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि ज्ञान मेरा नहीं है ज्ञान सभी का है यह अलग बात है कि मैंने मेहनत करके 20 साल में यह ज्ञान इकट्ठा किया आपको मैंने दो तीन घंटे में दे दिया अब आप किसी और को दे दें वो किसी और को दे दे ज्ञान की एक ही परंपरा है भारत की बांटो और बढ़ता है और बांटो और बढ़ता है तो इसलिए मैं कॉपी में नहीं मानता मैं तो यह भी कहूंगा कि मेरी सी पर अपना फोटो लगा ले, हाँ, और कहना यह मेरी है मैं तब भी आपसे मुकदमा नहीं लड़ूंगा लेकिन यह विचार पहुंचना चाहिए घर घर तक गांव गांव तक गली गली तक तो इतनी विनम्रता के साथ आपके सामने